श्रीरा जय राम जय जय वीशाद्यास्वानापक्रमे य स्यु तन्नमा गजाननम सीता भरत भरताज सुग्रीवुसूनुंच प्रणमान पुनः प्रणमान पुनः प्रणमा पुनः यत्र यत्र रघुनाथ तत्र रघुनाथकीर्तनम त्र त्रतमस्तकांजलि बापूर्णलोचनमुतिमत राक्षक नमोस्तु राय सलक्ष नमोस्तु रुद्रेंद्र नमोस्तु दै चनकाय नमोस्त रुद्रींद्रय्माभ्यो नमोस्ंद्रारकमरगणेभ्यंछाकुभ्युभ्य पतिताो वैष्णव्यो नमो नम वैष्णव्यो नमो नम योप्रविश्य मम वाच मसुप्ता सजीवय्त्खिलशक्तिधर स्वधा अन्या चरणश्रवण्वगा नमो भगवती पुषाभ्यं श्री श्री सीता नाथ थसमाररंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा कूजतरा मधुरम आरुहिय कविता शाखाम्।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 भगवान अत्यंत कृपालु हैं भगवान स्वयं को दुख के सागर में डालकर भी भक्त को आनंद के समुद्र में प्रविलीन कर देते हैं भगवान स्वयं कष्ट सह करके भी भक्तों को सुखी कर देते हैं सुग्रीव जी महाराज से भगवान की मित्रता हो गई कल अंतिम अंतिम क्षणों में चर्चा चल रही थी कि भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली बाली के मारने की याव तम नहि पशेयम तव भारी अपहारिणम तवत् सजीवेत पापात्मा बाली चारित्रदूषक अंतिम में भगवान ने प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करने के बाद श्री सुग्रीव जी महाराज के मन में बड़ी शंका उत्पन्न हुई कि ये भगवान राम बाली को मारेंगे कैसे क्योंकि बाली का इसमें कोई सुग्रीव का दोष नहीं है बाली ने इतना आक्रांत कर दिया है उनको इतना आक्रांत कर दिया है कि उनके सामने अब कोई दूसरा भी ठहरते नहीं एक बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है अगर किसी व्यक्ति ने पहले पहल किसी को आक्रांत कर दिया तो फिर उस व्यक्ति के सामने सबसे बड़ा बलि वही मालूम पड़ेगा और किसी, और किसी से नहीं डरेगा उसी से डरेगा केवल उसी से डरेगा और किसी से नहीं डरेगा यह निश्चित है किसी ने अपने प्रेम से किसी को अत्यंत स्निग्ध कर दिया तो उसकी दृष्टि में फिर और कोई नहीं रह जाएगा वही रह जाएगा इस स्वाभाविक शब्द है ये मनोविकार जो है ना इस प्रकार से है तो भाव मेरे आशय कहने का ये है कि बाली ने इतना आक्रांत कर दिया था मार के पीट करके डरवा करके धमका करके कि उसकी नजर में बाली ही बाली रहता था अब जब ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की तो उसको शक हो गया ये कैसे मारेंगे उसको अब शंका करने लग गया क्या महाराज बड़ा बलवान है उसके कहने पर लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कैसे विश्वास हो तेरे को तो उसने एक दिखाई एक ढांचा और राक्षस का माया धुंधुबी का भगवान ने उसको बाली को ने एक जोजन फेंक दिया था इसको मारने के बाद भगवान ने दस जोजन फेंक दिया लेकिन फिर भी उसको संतोष नहीं कहे महाराज वो तो आपने फेंका तो सूखा नरकंकाल था और बाली ने जब फेंका तो हरा भरा था इसमें मांस था मज्जा था सब कुछ था तुरंत मारने के बाद फेंका था और आपने फेंका तो स्वस्थ थे और बाली तो उससे युद्ध करके थक भी गया था इसलिए महाराज आपकी बात कुछ कि इससे कोई यह निश्चित नहीं हुआ कि आप बाली को मार सकते तो क्या अच्छा तेरे को तो कैसे मालूम हो तुझे विश्वास कैसे होगा तो क्या वो जो सात ताल का पेड़ है बाली योग करके उनको हिला देता था और सब पत्रहीन हो जाती थी एक बाण भी कोई एक बाण से एक बाण से भी कोई एक ताल भी भेदन कर दे तो हम समझें कि वो बाली को मार सकता है अब भगवान की करुणा यही है कि तुमको कैसे विश्वास हो कि हम तुम्हारा काम कर सकते हैं ये करुणा है भगवान नहीं तेरा विश्वास नहीं चल भगत अरे हमने कहा आपसे भैया मैं तुम्हारा काम कर दूंगा महाराज आप करने में असमर्थ हैं आप कर नहीं सकते हैं अब क्रोध आ जाएगा सहज है मैं अपनी बात बता रहा हूं आप तो अपनी जान मैं किसी के ऊपर कह दूं कि मैं तुझे भागवत सुना दूंगा तो भले मैं नहीं जानता हम मूर्ख हैं लेकिन अगर वो कह देगा कि महाराज आप क्या सुनाइएगा आपको खुद ही नहीं मालूम है तो मैं तुरंत उसको अगर मार सकूंगा तो मारूंगा मैं कुछ अपशब्द कहूंगा अब भी कहूंगा भाड़ में जा तू ना हम तेरे को बहुत कभी नहीं सुनाएंगे मैं अपनी बात है, मेरी इसलिए। हम लोग असंत हृदय के व्यक्ति हैं, खाली संत का लिबास है तुम्हारा जी लेकिन इस समय नहीं इस समय ठीक तो व्यासपीठ तो पर बैठा हुआ तो एक मूठ भी बोल जाता है हमारा। ये सब इसी का प्रभाव है जो बोल जाता हूं तो राम जी तो मारूंगा है? मुझे कहता है। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी तेरा काम करने की जब तुरी को शंकाई है तेरे को लेकिन ठाकुर जी कहते हैं नहीं हम तुम्हें परीक्षा दें और तुम्हारी परीक्षा पर जब उत्तीर्ण हो जाएंगे तब आगे गाड़ी बढ़ेगी हम तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं हम इसकी परीक्षा देंगे ऐसा कोई चरित्र दुनिया में है जो तो रामजी महाराज के चरित्र है नहीं? ऐसा स्वामी कहां पाओगे और ऐसे स्वामी का शरणागत जो न हो जाए उससे बढ़कर के अभागा दुनिया में और कोई होगा हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते नहीं? तो राम जी ऐसा स्वामी कोई नहीं राम जी की तरह कोई स्वामी अंधाधुध दरबारे हमारे श्री जी कहा करते थे अंधा अंधाधुंध दरबारे यहीते रहूं निशंक खीझे देते परम पद रिझे देते अंधाधुंध दरबार तो ठाकुर ने कहा अच्छा मैं तार गिरा दू तेरे को विश्वास हो जाए कि हाँ हो जाएगा तो साय कस तुम सालान न सान भित्वा महाजब निष्पत्ति च पुनस्तीर्णम तमेव प्रविवेश एक बाण ठाकुर ने निकाला और सातों बाण इनकी सा, सात तालों की कहानी है महाराजी ये नीचे से जुड़े हुए हैं नीचे बहुत नीचे से जुड़े हुए ये साधारण ताल नहीं थे अब ज्यादा तो नहीं चाहूंगा ये सर्पाकार थे महाराजी सर्पाकार जैसे कुंडली कार सर्प बैठता है कि नहीं वैसे ये ऐसे अगर ऐसे होते तो मारने में कोई बात नहीं कही ऐसे इसलिए इनको और ये ज्यादा नहीं बताऊंगा ज्यादा बढ़ो फंस जाऊंगा तेरूराम तो जी अब तो महाराज जब उस सातों ताल धड़ाम से गिरे अब तो सुगुरु को पूछो मत अब तो महाराज पटक पटक डाले अपना सर हो हाँ पहले तो ऐसे प्रणाम किया था पहले तो ऐसे प्रणाम किया था और अब जो है एकदम साष्टांग प्रणिपात करे समूर्धना सदनापत भूम प्रलंबी कृत आभूषण पहने हुए देख लीजिएगा यहाँ पर प्रलंबी कृत उसके जो आभूषण हैं वो बिल्कुल लंबे हो गए जब नीचे गिरा तो और सुग्रीव परम प्रीतो राघवाय कृतांजलि अब सुग्रीव परम प्रीत बहुत पसंद हो गया महाराज बहुत प्रसन्न हो गया है देखो यहां पर हमने प्रसन्न हुआ अनुवाद तो कर दिया लेकिन वास्तव में इसका सही अनुवाद नहीं है है ना नहीं तो हरिष्ठा कह देती कुछ और कह देती परम प्रीता कहा है पर तो ये प्रिय दर्पण में धातु है संस्कृत में अब यहां धातु नहीं पढ़ाएंगे लेकिन आ गई बात मेरे दिमाग में आ गया तो परम प्रीता का मतलब यहां है वो परम संतुष्ट हो गया यानी वो असंतुष्ट था श्री राम के को न जानने के कारण और अब श्री राम जी के बल जब जान गया परम तो परम है ना तो राम जी प्रीता राजलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहते महाराज अरे तेरे को विश्वास हुआ कि कहने अरे कहे अब तो छोड़ो महाराज अब तो इंद्र को भी मार सकते सारे देवता भी आ जाए इंद्र के साथ तो भी कोई अर्जा नहीं है से इंद्रान अभी तुम बाई पुरुषर शब समर्थ समुम किम पुनर् बाली, बाली तो आपके लिए कूड़ा करकट है इसके माध्यम क्या है जेन सप्त महाताला गिर भूमिश्च इन सातों तालो को जिसने विदारण कर दिया भूमि पर गिरा दिया हा? उसके आगे रण में कौन ठहर सकता है पूर्णाग्रत अब तेरी हालत क्या है कह बस अब पूछो मत महाराज तो तो कह बता दो दे सही सुन तुनू में शोक आज मेरा सारा शोक नष्ट हो गया आ, सब नष्ट हो गया महाराज प्रीतिर परामम आज मेरे मन में परम प्रीति आ गई है असुहदम तम समा और आप ऐसे मित्र को पा करके में कृतार्थ हो गया सुनामी स्वामी हुँ? अब तो आज ही काम हो जाए सुबह से शीघ्र अब जल्दी उसको मर ही जाए तो अच्छा है बाल इनजयी का कु बद्धो ये मंजली ही हम आपसे हाथ जोड़ते कि बाली को आज ही मारे कल नहीं आज ही मारे भगवान ने कहा चलो भगवान ने कहा चलो कोई हमको कसरत करके पलवान पहलवान थोड़ी बनना है चलो चल अस्मा गच्छाम किस किन्धाम छिप्रम गच्छ अमग्रत हम चल रहे हैं किस किसक और तुम मेरे आगे आगे चलो और अच्छा चल करके बुलाओ बुलाओ बाली को बुलाओ अब श्री राम जी गत्वाचाह सुग्रीव बालिनम गत्वाच बालिनम आहुआ बुलाओ कौन बाली है उसका विशेषण कर रहे हैं ठाकुर जी कि भ्रातृगंधिनम भ्रातृगंधिनम मैंने क्या है एक दिन मैंने बताया था कि अब ये भी किस दिन किस दिन बताया था आज आ गया भ्रातृगंधिनम मैंने भ्रातृहिंसकम भाई को मारने वाला जो भाई है उसको बुलाओ या भ्रातृगंधिनम मतलब कि भ्रातृत्व तो मातृण संबंधी क्या महाराज हम तो आपके भाई हैं और हम भूखे हैं और आप मजे पाए रहे ठाठ के साथ रख करके मालपुआ अगर तुम मेरे भाई हो तुम मेरे भाई हो हम भाई भूखा बेचारा मर रहा है, है? अब मालपुआ के पारे क्या भाई कैसा भाई है? तो भ्रातृत्व तो मातृ संबंधी न तू न तू स्नेह दान माना दिना है स्नेह नहीं करे दान नहीं कुछ दे नहीं मान नहीं करे सम्मान नहीं करे क्या तो तुम्हारी भैया भैया भैया राम जी आ, हमको तो कोई गए भाई कैसा है तो राम तो तो जी गाचा सुग्रीव बालीन भ्रातृगंधी नम अब महाराज बाली को भुलाने के लिए सुग्रीव जी महाराज ने जाके बड़े जोर की गर्जना की हो आज बड़े जोर की गर्जना की और उसको सुनकर के बाली महाराज वहां से चले बाली श्रुतवा निष्पात अब महाराज अपने कोठे से बिल्कुल एकदम कूद पड़ा हो एकदम कूद पड़ा कैसे कूद पड़ा कि जैसे अस्ताचल पर्वत से सूर्य कूदते हैं जैसे अस्ताचल पर्वत से अब यहाँ पर ये लिखा है कि भास्कर अस्त अस्तित्त न लेकर के कुछ और लिख देती कहीं इसलिए लिखा है अस्ताद कि अब इसका अस्त ही होने वाला है अब इसका उदय होने वाला नहीं है इसलिए ऐसा कर दिया मैंने अब उन दोनों में बड़ा युद्ध हुआ बड़ा युद्ध हुआ तथसतुमुल युद्धम बाली सुग्री ऐसा युद्ध हुआ जानो आकाश में बुध और मंगल लड़ रहे हो बुध और मंगल बड़ा भयंकर युद्ध हुआ फिर अब वाली जो है खूब पटक पटक के मारे महाराज मुक्का से मारे और चरणों से मारे और रगड़ दे दांतों से कटखटाए दे नाखों से बिदारण कर दे अब सुग्रीव मार भी खा ऐसे ऐसे देखें आप समझ रहे हैं ना? सुग्रीव मार भी खा ऐसे ऐसे देखें कभी ऐसे देखे कभी हम एक बार कथा कह रहे थे छोटे से थे तो कथा कह रहे थे हमारे महाराज जी श्री महाराज जी हमारी 9-10 वर्ष की उम्र थी उस समय महाराज जी पीछे खड़े हो गए थे कुछ भूलेगा तो बताऊंगा बता रहे तो फिर जब मैं भूल ही गया भूल ही गया तो मैं ऐसे करूं ऐसे ऐसे करूं तो अब तो हट गए थे वहां से महाराज हमने तो बड़ी जोर से ऐसे आप हंसे ना उसे हंसाई उस समय भी हुई मुझको याद आ गई बात हंसाई हुई बड़ी जोर से महाराज जी का चले आ, हो गया हो गया समझे तो लोग भी हंस पड़े हम तो दुखी हो गए कि हमको भूल गया तो भाव कहने का, का जैसे मैं देखता था है? क्योंकि आ नहीं रहा था अब शक्ति वाली सुग्रीव की काम करने रही थी बार बार कभी इधर देखें और कभी उधर देखें कभी देखें। मैं जब वंदना करता हूं तो मुझे महाराज जी का वही स्वरूप हमेशा याद रहता है कि पीछे खड़े हैं मैं बोल रहा हूं हमने हमेशा आज भी बुढा हो गया तब तो, तो राम जी अब सुग्रीव देखें कभी इधर कभी उधर हुँ? तो सोचते तो राम जी आवेंगे मारेंगे लेकिन जब असही हो गई मार के अब सोचा कि मर जाएंगे हम तब भगा वहां से महाराज जी तब सुग्रीव विकल हुए भागा मुस्ती प्रहार बज्र समा भगा महाराज सुग्रीव और यहाँ आकर के जीव आया कहीं आपने मुझको क्यों भेजा था अपनी ताकत इतनी दिखा दी कि हम बड़े लाट साहब हैं हैं बहुत बलवान हैं ऐसा ताकत दिखा दी आप मर सब दिखा हुआ है ये बड़ी आत्मीयता है महाराज जब आत्मीयता होगी तभी कुछ कहे जाएंगे आत्मीयता नहीं होगी या तो दुश्मन कहेगा कुछ या तो परम दोस्त कहेगा दो ही कुबाच्य तो दो ही प्रयोग कर सकते हैं या तो बहुत दोस्त होगा बहुत मित्र होगा या बहुत दुश्मन होगा घोर दुश्मन होगा महाराज वह कहेगा तो राम जी अब सुग्रीव जी महाराज को दुश्मन तो मान नहीं सकते कर दे मान रहे मान लो हम तो नहीं मान सकते आप कर दे मान रहे पहले तो खूब बढ़िया ताकत दिखा दिया ऐसे कह रहे जैसे हम कह रहे हैं खुण बड़िया, खुण बड़िया ताकत दिखा दिया कि आ ताकत से हम आश्वस्त भी हो गए आज तुमको आश्वस्त कर दिया मारेंगे तो आव, मक, वक्त पड़ा तो आप ताकते रह गए हमको मरवाना मरवाना चाहते थे आखिर वही कह देते भैया हम उसको मारेंगे नहीं बाली से हमारी पहली की दोस्ती है तो हम कहे को लड़ने जाते अपना आराम से बैठे रहे हड्डी काहे को तोड़वाते हम अपनी राम जी ऐसा कह रहा है आ वस्वी मां हमसे तो कह दिया बुलाओ आ वयस्वेति माँ मुक्त दर्शय विक्रम और अपना पराक्रम भी दिखा दिया खूब वरी च और दुश्मन से मुझको मरवा दिया किमिदानी त्वया तो कृतम ये आपने क्या किया तामी नामे वेलाम वक्तव्यम उसी समय आपको कहना चाहिए था कि तो राघव तत्वता सच सच कहना चाहिए था कि बालिम न निहनमी कि मैं बाली को नहीं मारूंगा ततो तम इतो ब्रजे तब मैं यहां से वहां लड़ने जाता ही नहीं जितना कहा सभा और हम जब कहते हैं ना ये अथवा कभी कभी कहते हैं तो इस लोग नहीं याद रहता तो लोग कहते क्या है महाराज इतना बना ये कहता और सब एक, एक अक्षर अच्छा लिखा एक एक अक्षर अच्छा लिखा राधेश्याम जी ने अपने रामायण में लिखा हमको एक ही लाइन याद है कि मार झमाझम खाता था तुम खड़े खड़े मुस्कुराते थे <laughs> राम जी। तो अब मुस्काते थे क्यों लिख दिया कह ठाकुर का चेहरा जो है ना वो चाहे क्रोध में हो तो ही मुस्कुराता रहता है अब क्या करोगे उसको एक आदमी आये कहें महाराज क्यों आप नाराज है कह नाराज नहीं हो मेरा, मेरा? जी तो ततो इतो इतोजे अब भगवान राम बड़े शर्मिंदा हो गए और भगवान श्री राम कहते हैं कि भैया आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए तोरे विपन्न भी ही बात कुछ ऐसी हुई कि हम आपको मार नहीं सकते थे क्यों नहीं मार सकते थे कि आप, ज... तो... आप दोनों हमको एक ही तरह मालूम पड़े आप दोनों हमको एक ही तरह मालूम पड़े और जो हम सोचे कि जब एक ही तरह है इसको मारूंगा कहीं उसको लग जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा है ना और फिर मुझको लोग कहेंगे कि बचपना कर दिया और या मूर्खता कर दिया है ना विपन्ने ही अज्ञात लाघवान मया मऊढ़ च मम बाल्यम च्यापित्व इसलिए मैंने नहीं मारा इसलिए मैंने नहीं मारा तो कहे महाराज सच बात तो आपको बताए कि अब यहां भगवान एकदम ठीक कह रहे हैं तुम दोनों एक रूप हो गए एक रूपे तुम भ्राता दो अत्य ही भ्रमते नहीं मार्यू सो अब दोनों तरह से एक रूप है महाराज अरे तात्विक दृष्टि से भी एक रूप और शारीरिक दृष्टि से भी एक रूप तो तात्विक दृष्टि से एक रूप क्या है कि जब सुग्रीव जी महाराज से लड़ने के लिए बाली चले तो बाली के बाली की पत्नी ने उनसे कहा कि आप मत जाओ वो रामजी से मिल गए तो बाली ने जवाब दिया कि रामजी मुझको नहीं मारेंगे ऐसे कहां बाली कहा सुनो िय समर्शी रघुनाथ जो महिमारी है तो पुनि हूं सना अब भगवान के कानों में बार बार, बार बात बूझे समदर्शी कहा समदर्शी कहा अब इसको मैं कैसे मारूं उसने समदर्शी कहा समदर्शी कहा समदर्शी अब औ गूंजते ही रह गया महाराज इसे कहते एक रूप तुम भ्रता दो ही ब्रह्मते नहीं मारे सो और रह गई बात के शरीर से भी अलग अलग एक थे कैसे अलंकारेण वेश प्रमाणेन गंच सुग्रीव बाली चौथ परस्परम अलंकारेण अब लोग कहें गहना कहां से आया अभी मैं दिखा के आया हूं आपको अभी अभी दिखा के आया हूं कि गहना पहने हुए इसीलिए मैंने कह दिया अलंकारेण अने हार आदि आभरण खूब बड़िया हारवादी पहन रखा है दोनों पहन रखे अवेशण या वेश का अर्थ आचार्यो ने किया है आकारण दोनों का आकार प्रकार एक था अप्रमाणेण प्रमाण से भी आप दोनों एक थे प्रमाण माने ऊंचाई लंबाई इसमें ना है औ प्रमाणे नमने न गतेन चा। गतेन मने चाल भी आप लोगों की एक सी थी आप भी इधर से चले तो वैसे मालूम पड़ते वो भी आवे तो ऐसे मालूम पड़ता है त्वंच सुग्रीव बाली चौथ परस्परम और इतना तो नहीं स्वरेण जो आप कहते थे अभी मारता हूं वो कहता अभी मारता हूं तो मालूम न पड़े कि बाली बोल रहा है कि सुग्रीव बोल रहा है स्वरेण वर् तेज भी दोनों का एक साथ और एक दूसरे को जो आप देखते थे तो मालूम पड़ता था कि कौन किसको देख रहा है कुछ पता नहीं चलता था बाली सुग्रीव मालूम पड़ता था सुग्रीव बालूम वाली मालूम पड़ता था प्रेक्षित विक्रमेण विक्रम से भी वैसे थे चल चाल से आप परा, आप या पराक्रम से दोनों विक्रम इस विक्रमेण और बोली के द्वारा भी व्यक्ति आप लोगों की व्यक्ति नहीं हुई मैंने, अभी व्यक्ति मैंने अभिव्यक्ति नहीं हुई कि आप दोनों में कौन कौन है, है ना इसलिए मैंने नहीं मारा तत्म रूप सा दृश्यात इसलिए मैं मोहित हो गया अने भ्रम में आ गया इसलिए मैंने नहीं मारा इसलिए भैया तू मुझको क्षमा कर दो हैं मुझको क्षमा कर दो और रह गई बात ये कि तुम जो ये कहते हो कि हमको मरवाना चाहा आपने तो तुम तो हमारे नाथ हो आ, आ, कोई तो बोलना तो हमारे ठाकुर से सीखे बोलना तो मेरे राम जी से कोई सीखे तुम तो हमारे नाथ हो तुम तो हमारे एकमात्र गति हो हमारे लक्ष्मण जी के सीता जी के एकमात्र गति तुम हो हम तुमको कैसे मरवाना चाहेंगे अहम च लक्ष्मणश सीता चरबर्णिनी तदीना व्यय सर्वे हम लोग सब तुम्हारे आधीन है सुग्रीव त्वदीना व्यम सर्वे बनेशन शरण भवान एक मात्र हमारी शरण आप है सुग्रीव जी कौन ऐसा बोल सकता है सामर्थ्य के रहते हुए ऐसा भाषण कौन कर सकता है धन्य वो प्रभु एक हम उनके भक्त कहलाने का ढोंग करते हैं है? और साफ कहते महाराज बहुत साफ साफ बोलते हैं साफ क्या बोलते हैं खाक बोलते हैं है? कष्ट हो जाता है लेकिन इसी समय याद रहता है महाराज नीचे से उतरते हैं सब भू जाता है तस्माद युद्धस्व भूय तुम मामा शंकी हे बानर शंका मत करो हे सुग्रीव शंका मत करो हम तुम्हारे हितैषी हैं हम तुम्हारा अहित नहीं चाहते आप जाओ तो क्या महाराज जब पहले नहीं मारा तो आप कैसे मारोगे अब जब पहले नहीं मारा तो अब कैसे मारोगे वो रुकवा तो हमारा उसका अभी भी है अगर उसने मुझे बकोड़ लिया है मेरे मुंह में न लगे और उसके भी लगा हमने भी बकोड़ लिया है उसको हा? हमने भी उसको मारा है अब कैसे पहुंचानोगे बताओ आप तब दोनों तरह का उत्तर दे रहा हूं भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जी कहां है कि पुष्पीम इमाम फुल्लाम उत्पाद्य शुभ लक्षणाम गुरु लक्ष्मण कंठे हे लक्ष्मण इसके गले में गजपुष्पी का माला पहना दो कोई लतावता होगी हो है ना क्या इसका माला पहना दो कोई इसका माला पहना दो और बड़ा बड़ी मजबूत होगी महाराज वो मजबूत होगी साधारण तो होगी नहीं क्योंकि लड़ाई में लड़ना है और रह जाएगी इसका मतलब कि बड़ी मजबूत है और महाराज यहां तक तो है नहीं तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी हाथे फंस जाएगा लड़ाई लड़ना है इसका मतलब खाली कंठ तक ही रह गई होगी निश्चित है और स्वयं नहीं पहना रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज से पहनवा रहे हैं ये मेरा भाव नहीं ये आचार्यों का भाव है महाराज जी तिलक टीका कार्य सभाव कर रहे हैं महाराज जी।, जी कि अब अब हुआ क्या महाराज जी कि ठाकुर जी ने कहा सियारा ठाकुर जी ने कहा कि हे लक्ष्मण पहले ये समदर्शी थे पहले मैं समदर्शी था जब बाली ने कहा कि मैं समदर्शी हूं अब मैं विषमदर्शी होना चाहता हूं तो विषमदर्शी में किसके लिए बनूंगा प्रश्न है अब मैं विषमदर्शी मैं अपने मित्र के लिए विषमदर्शी नहीं बन सकता मैं अपने भाई के लिए विषमदर्शी नहीं बन सकता मैं अपने पत्नी के लिए विषमदर्शी नहीं बन सकता मैं अपने बाप के लिए विषमदर्शी नहीं बन सकता मैं अपने मां के लिए विषमदर्शी नहीं बन सकता हे लक्ष्मण विषमदर्शी तो मैं केवल अपने भक्त के लिए बन सकता हूं अपने सेवक के लिए बन सकता हूं समर्सी मोह कह सब को सेवक प्रिय अन्य गति सो तो क्या भाव क्या इसको अब तुम समाश्रित कर लो ये कंठ में जो मिल रहा है वही ले लो इस समय नहीं मिल रहा इसको इसको समाश्रित कर लो तुम लक्ष्मण जी महाराज है ना इसको तुम वैष्णव बना दो इसको शरणागति प्रदान कर दो तो क्या होगा उससे तो उसका परिणाम होगा कि मैं कह सकूंगा कि तू मेरे भक्त को मारना चाहा इसलिए मैंने भी तुझको मारा हमारे मारने में कोई दोष नहीं है आप समझिए इसलिए मैं विषम दर्शी बन सकता हूं एक भाव दूसरा भाव तो स्पष्ट है ये वो क्या है कि गज गर्ष्प, की माला पहना दो हम जान जाएंगे सुग्रीव है उसको छोड़ देंगे बाली को बाली है ना? तो राम जी ऐसा कहा अब महाराज सुग्रीव जी महाराज चले लड़ने के लिए और भगवान ने कहा सुनो अद्य बाल समुत्थम ते भयम बैरं बह प्रमोक्षेण संयुगे आज बाली के द्वारा जो तुमको भय है और बाली की जो तुम्हारी दुश्मनी है आज इन दोनों को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा अद्य बालि समं के भय वैरंज्य बानर एक ना प्रमोक्षा बान संयुगे है नए शास्त्री ठाकुर ने कहा बाली जी महाराज जाकर के सिंह के तरह मेघ के तरह गर्जना कर रहे हैं महाराज जी तत सजी मूत कृत प्रणाद नादम यतीत सूर्यात्म जस सौर्य बिवृद्ध तेजा सौर्य के कारण सुखदेव का तेज बढ़ा हुआ है महाराज और भगवान भुवन भास्कर के आत्मज हैं आज इनकी ओर देखा नहीं जा रहा है ऐसा तेज है सरित पतिर् अनिल चंचल अनिल चंचल उर्मी सरित पति की तरह मालूम पड़ते हैं महाराज जो वायु के द्वारा जिसकी लहरें चंचल हो गई हैं आपने देखा है समुद्र समुद्र में देखा जब महाराज हवा होती उस समय देखो कहीं तूफान में तूफान में देखो वो समुद्र महाराज कहां का कहा पहुंच जाता है वेला का अतिक्रमण करके पहुंच जाता तो वैसे जैसे बेला का अतिक्रमण करके उर्मियों वाला लहरों वाला समुद्र चले उसी प्रकार आज श्री सुग्रीव जी महाराज चल रहे हैं समझे न अरे राम जी राम जी का बल है अब बाली महाराज गर्जन सुनकर के दौड़ा और जब बाली दौड़े तो ताराजी आ गई अ तारा, तारा आ करके जानती इसको रोक नहीं पाऊंगे तारा आकर के हमारे वाणी से न पहले आकर के लिपट गई उनसे एकदम लिपट गई तानतु तारा परिस अस्नेहा दर्शित सौहृदा और कहने लगी कैसा वचन कहने लगी क हितो दर कम इदम बच उनका जो वचन है वो हितो दर कहे हितो दर कहे अने उसका परिणाम जो है बड़ा हितेशी था ऐसा वचन सितारा ने कहा कि हे हे, हे, हे, हे देव इस क्रोध को आप शांत कर दीजिए आज संग्राम मत करिए चाहे कल लड़ ही लीजिएगा आज मत करिए काल्यम एतेन संग्रामम ए तेन कल कर आज मत लड़ो कहे क्यों के कह हमने सुन लिया है उनका पराक्रम और आप भी जानते हैं उनको आपने भी कहा है राम जी की बात राम जी कौन है महाराज 31 अध्याय 31 श्लोकों का ये सर्ग है तारा का बताना ये कौन राम जी कैसे है, है? निवास वृक्ष साधु नाम आप गति आर्ता नाम संशयश्च यशसभाजनम राम रामजी निवास वृक्ष साधु नाम साधुओं के निवास वृक्ष है साधुओं के निवास निवास वृक्ष उसको कहते हैं वो कि जिसमें अच्छी तरह से आप जिसके नीचे रह सके जिसके नीचे रह सके तो दो बातें होती हैं राम जी बढ़िया जेठ वैशाख का महीना था और कहीं से चले आ रहे थे और एक आम का बड़ा घना वृक्ष भारत जी बड़ा घना है ना उस वृक्ष के नीचे आप गए तो जाने के साथ साथ क्या मिला आपको शांति मिल गई अब जब शांति मिल गई तो फिर क्या लगी आपको क्या लगी आपको भूख लगी अब भूख लगी तो देखा ऊपर है ना तो फिर मारा डंडा ये दुनिया की रीति है महाराज जो शांति देता है उसी को डंडा लोग मारते हैं जो शांति देता है उसी को लोग डंडा मारते हैं ये दुनिया की रीति बता फिर मारा डंडा और डंडा मारा तो फल भी मिल गया हुँ? और उसको पा करके संतुष्ट हो गए ये निवास वृक्ष साधु नाम आप जो हैं अपने भक्तों को आश्रय भी देते हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं निवास वृक्ष साधु नाम और दूसरा भाव कहने का क्या कि महाराज भक्त चाहे आपको गाली भी बके लेकिन आप उस गाली की कभी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि तो वृक्ष जो है डंडे की परवाह नहीं करता है निवास वृक्ष साधु नाम ये तारा समझ के कह रही तारा जी समझ के कह रही हैं समझे ना सुब्रियु के सह चुके हैं निवास वृक्ष साधु नाम साधुओं के निवास वृक्ष हैं अथवा एक भाव सुनने चला गया निवास वृक्ष साधु नाम ये साधुओं के निवास वृक्ष कहने का भाव कि वृक्ष तो कई तरह के होते हैं वो कई तरह के होते हैं सब निवास वृक्ष थोरो होते हैं बबूर के पेड़ के नीचे चले जाओ तो निवास वृक्ष होगा क्या बबूर का तो पेड़ देखा नहीं देखते इसमें बहुत से लोग देखे ही नहीं होंगे निवास हाँ हो बहुत से लोग बबुर के पेड़ ही नहीं देखे हो गए भले किये वृक्ष नहीं निवास वृक्ष साधु नाम बबूर का पेड़ विश्राम देगा नहीं देगा है ना केला का पेड़ तो विश्राम देगा केला का पेड़ है? नहीं देगा तुम्हें कौन सा पेड़ है वह पेड़ जिसकी सघन छाया है मार जिसकी सघन छाया है ऐसा वृक्ष जो है वो विश्राम दे सकता है भाव का आप सघन वृक्ष हैं हमारे मैंने कल कहा था कल या परसों कहा था कि ठाकुर जी हैं न्योग्रोध पादप ये अयोध्या कांड का पहला अध्याय है न्योध परिमंडलम है न? हो सकता है हो ग्रो न्यग्रोध लेकिन कह चुका हूं न्यग्रोध परिमंडलम भगवान निग्रोध की छाया की तरह सबको माने बट बट वृक्ष की छाया की तरह सबको छाया देते हैं है? ऐसे हैं ठाकुर इसलिए निवास वृक्ष साधु नाम एक भाव और सुन लो क्योंकि समय नहीं कह रहा है निवास वृक्ष साधु नाम आप साधुओं के निवास वृक्ष हो कहीं भाव के साधु बिचारे कहीं घर तो बनाते नहीं कोई साधु कुटिया भी निकल आपने सुन चुका है, है? तो ऐसे साधुओं के लिए आप सब कुछ हो महाराज उनके आवास भी हो निवास भी हो उनका उनको सब समान भी सब कुछ सर्व सुन के आप ही हैं निवास वृक्ष साधु नाम राम जी कैसे है श्री तारा जी कह रही है कि निवास वृक्ष वृक्षाराजी बड़ी बुद्धिवती है बड़ी विद्युषी है और बोलने में तो इतनी माहिर है ये इतनी चतुर है बोलने में हमको तो रामायण में कोई महाराज जल्दी स्त्री कोई नजर नहीं आती बाररी में तो कोई है नहीं समझ लीजिए निवास वृक्ष साधु नाम और आपन्ना नाम परागति और जो विपत्ति में पड़े हुए है उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ गति रामजी ही है आपन्ना नाम परागति आर्ता नाम संश्रय तो जो आर्त लोग हैं दुखी प्राणी हैं उनके लिए तुम्हारा तो श्रय है श्रय मैने श्रय मैने सहारा है श्रय मैने सहारा है और उसमें आ लगा तो आश्रय वही बन जाता है है ना उसी में सम लगा दो तो संशय बन जाता है भाव कहने का क्या कि बहुत बड़े सहारा है महाराज जी बहुत बड़े सहारा है और संशय कहने का भाव कि इतने बड़े सहारा है कि आर्थ जब आप किसी चरणों में आता है तो उस आर्थ का अर्थ भाव नष्ट हो जाता है और वो फिर किसी दूसरे के शरण में उसको जाना नहीं पड़ता है आरति हरण शरण सुखद रघुवीर आरता नाम संश्चैव अयश भाजनम और यश के तो एक मात्र भाजन है महाराज जी अज्ञान विज्ञान संपन्न अज्ञान के और विज्ञान के तो महाराज आगार है महाराज ज्ञान विज्ञान की संपत्ति से ज्ञान विज्ञान संपत्ति से संपन्न नहीं अनिदेशे निरत पितु और पिता की आज्ञा में लगी हुआ इस प्रकार से बाली तारा ने समझाया महाराज लेकिन कालाभिपन्न कालापन्न से विनाश काले न रोचते तदव वचन हित कालाभिपन्न से विनाश काले जिसका नाश आ गया है उसको हितकारी बचन नहीं अच्छे लगते हैं कालाभिपन्न मृत्युना गृह तक जिसको मौत ने जिसकी चोटी पकड़ लिखी है और उसका जब विनाश काल आ जाता है तो तद वचन ही न रोचते हित वचन नहीं अच्छे लगते हैं समझी इस प्रकार से महाराज जी अब बाली ने नहीं सुना झटका दिया हट है तो कह मैं मैं सुग्रीव का वचन नहीं कह सकता हूं लेकिन बाली सुग्रीव नहीं कहता था वो बाली सुग्रीव नहीं कहता था बाली क्या कहता था दुर्योधन दुर्योधन बाली और उसको सुयोधन रह गया अपने माँ बाप तक ही बस और सब उसको दुर्योधन ही कहने लग गए क्योंकि लड़कपर में भीम ने उसको सुयोधन नहीं कहा कभी भीम जी महाराज हमेशा उसको दुर्योधन कहते अब भीम जी की बात सुन सुन करके घर के लोग नाम बिगाड़ते हैं महाराज नाम तो पप्पू सप्पू घर के लोग बिगाड़ डालते हैं मैं नाम तो बढ़िया लेकर के वो जब आया है जहां से भी आया होगा तो नाम तो बढ़िया लेके आया था लेकिन घर के लोगों ने उसके नाम को बिगाड़ डाला और फिर जैसा नाम है, वैसा वो काम करने लग जाता है ना बढ़िया नाम करना चाहिए राम जी हाँ जी तो नाम तो इसका सुशोधन था लेकिन भीम जी ने कह दिया दुर्योधन अब घर के लोगों ने नाम भाई ने बिगाड़ दिया अब बिगाड़ दिया तो सब दुर्योधन दुर्योधन दुर्योधन ही मशहूर हो गया महाराज लेकिन सी धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी दुर्योधन नहीं कहा उसको वो हमेशा ही कहते थे वो सुयोधन तो भाव कहने का क्या कि दुश्मनी बस नाम बिगड़ गया महाराज तो ये सुग्रीव जी का नाम ही नीत इनको किसी ने ही नहीं कहा दुर्योधन को दुर्योधन कह दिया और इसको ही नहीं कहा बात यह कि लड़कपन से तो कहा नहीं पारी ने वो तो जब मारा हो रहा ना उसके बाद से कहने लग गया तो बाज वाला नाम प्रचलित नहीं होता है लड़कपन वाला नाम चलता रहता है फिर राम जी तो कहता क्या है कि हीनग्रीवस्य ग्रीव गर्जितम जो हीन ग्रीव है उसका गर्जन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं इसलिए तुमको विषाद नहीं करना चाहिए रह गई राम जी की बात धर्मज्ञ कृतज्ञ कथम पापम कर धर्मज्ञ है कृतज्ञ है पाप कैसे करेंगे वो करेगी पाप क्या है कि सह भगवान श्री राम निरपराध बधम कथम करिष्यति वो निरपराध का बध कैसे करेंगे नहीं करेंगे ऐसा जी तो तारा रोने लग गई तो क्या घबरा सुग्री को मारूंगा नहीं ऐसा भी कहकर चल रहा मैं सुग्रीव को मारूंगा खाली उसका घबंड चक्रा चूर करूंगा दरपम चास्या उसका प्राण नहीं लूंगा महाराज जी एक, एक कविता है है मेरे मन में आ रही है। कहो तो कह देने चले आगे कह दे राम जी जब कहा उसने रोका तारा ने तो कविता है बड़ी बढ़िया कविता है कहे कह तो, कहे तो याद नहीं आ रही राम जी मैं हूं बाली पूज्य पात्र पंडित राम गुलाम जी द्विविधि के पिता है मा, राम, राम मानस के आज विद्वान समझ लीजिए आप उन्हीं के द्वारा सब चला है, है ना हनुमान जी महाराज ने उनको पढ़ाया पहले लुप्त हो गई थी तो मैं हूं बाली सप्तान राली पति कह रहा है कैसे कई कै सुकंठ प्रतिदीनता दिखाऊरी राम को है भेदना ही एक रस विश्वमाही भेंट के किए ते दस शीश गहिला जी कोई स्वार्थ से उससे मित्रता नहीं किए अभी मैं बताऊंगा बाद वाल्मीकि जी में की स्वार्थ से मित्रता नहीं किए अगर स्वार्थ से मित्रता करनी होती श्री रघुनंदन को मेरे पास आते उनसे क्या परिचित भेंट के किए ते दस शीश गहिला कौन हीन ग्रीव के मिले थे लाभ ले सदत गुलाम सब बात समझाउरी बारी कह रहा है कि कौन हीन ग्रीव के मिले थे लाभ ले सदत गुलाम सब बात या तो फिर मार ही दे दो तो जो पे मारी है खरारी होए के गुहार वाकी त्यागी प्लब गेश पद अमरेश पद पाऊरी त्यागी प्लव गेश पद प्लवेश पद बेश बान, त्यागी प्लबगेश पद अमरेश पद पाऊरी इसलिए जा रहा हूं तो राम जी अब महाराज लड़े सब अब आए और लड़ाई हुई महाराज पहले तो वृक्षों से हुई फिर डालियों से हुई वृक्षों से हुई कैसे वृक्ष महाराज जिनमें डालियां लगी हुई थी महाराज डालियां वोट ले एकदम है ना अब हमको समय नहीं ज्यादा कहने का बहुत तरह से दुआ मारा जी। म, नाना विधि भई लड़ाई अब देख ही रख अब नाना विधि सोचना होती तो यहाँ से अब पढ़ लेना बाद में राम जी इसके बाद ठाकुर जी ने क्या किया कि जब देखा कि अब सुग्रीव हार रहे हैं तो ततो तनुष संधाय सरम आशी विषोपम सर्ब के तरह जो ठाकुर का बाण था उसको धनुष पर रखा और फेंक दिया महाराज उसको उठाकर कि बेगेना भी हतो बाली पही तले आकर के जमीन पर धाम से गिर पड़ा भू बहु निपति तस्िवाली भी कह रहे हैं पृथ्वी पर गिर पड़ा है लेकिन उसके शरीर की शोभा नष्ट नहीं हो रही है उसके शरीर की शोभा नष्ट नहीं हो रही है उसका प्राण भी नहीं जा रहा है जी रहा है उसका तेज भी दिखाई पड़ रहा है और अभी भी उसका मालूम पड़ता है पराक्रम भी नहीं भूमिपति तस्यापी तश्य देहम महात्मा यहां महात्मा शब्द किया है तश्य देहम महात्मा यहां पर महात्मा का मतल, मतलब होगा भाष्यकारों ने कहा है कि भावितान्त कर्णस्य जिसका चित्त इस समय एकदम शुद्ध है ऐसा वाली महाराज जी जहाति न स्वीर जहाती न प्राणा न तेजो न पराक्रम महाराज ये तारा की बात माना क्यों नहीं तारा की बात इसलिए नहीं माना कि ये तारा मेरा इतना सुंदर समय आ गया उसको नष्ट कर रही मैं राम जी की तरफ से तो लड़ सकता नहीं मैं राम जी के काम का नहीं रहा याद देना मेरी बात मैं राम जी के काम का नहीं रहा चूंकि रावण से मैंने अग्नि की साक्षी देकर के मित्रता कर ली है कि तेरे विरोध में मैं आऊंगा नहीं तेरा विरोधी जो होगा उसको मैं मारूंगा तो मुझे राम जी की ओर से युद्ध करना पड़ेगा रावण को मैं मार सकता नहीं तो ऐसे शरीर को लेके मैं क्या करूंगा जो राम की कामना इसलिए हे तारे तुम तो उसको छोड़ मैं राम जी के बानों से मर करके इस गढ़ के शरीर का परित्याग कर देना चाहता हूं आपको इस भाव का आधार क्या है अभी बताऊंगा आज ही बताऊंगा अभी अभी बताऊंगा तो राम जी अब इस प्रकार से गिर पड़ा जब गिर पड़ा हु? तो अब पूछने लग गया महाराज बड़ा लंबा प्रश्न है, है? अध्याय का प्रश्न है, है? उसका मतलब क्या है कि तुमने मुझको क्यों मारा हम हम तो कंग मूल फल खाने वाले जंगल के रहने वाले हैं और आप तो मनुष्य हैं हमने आपका क्या बिगाड़ रखा था आपके नगर में आकर के कोई हीरा मोती थी भी तुम हम चुरा नहीं रहे थे व्यय बन चरा राम मृगा मूल फलाशिना साकृति रस्माकम पुरुषस्तु नरेश्वर आपने मुझको क्यों मारा और फिर मारने के तीन कारण होते हैं लड़ाई और झगड़ा के ध्यान दीजिए लड़ाई और झगड़ा के तीन ही कारण होते हैं समझे है? उसको कहते हैं जर जमीन जन है ना जर माने धन अजमीन माने पृथ्वी अजन माने स्त्री ये तीन ही झगड़े के कारण होते हैं है? भूमि हिरण्यम रूपम विग्रहे कारण भूमि वही भूमि अभिरण्य धन हिरण्य धन का प्रतीक सोना और राम जो रूप रूप प्रतीक स्त्री का ये तीन ही लड़ाई झगड़े के कारण होते हैं तो न हमारी आपकी रूप की दुश्मनी है न हमारी आपकी सोने की दुश्मनी है और न हमारी आपकी भूमि की दुश्मनी है तुमने मुझको क्यों मारा वो मेरे हिरण्यम रूपंच विग्रहे कारण और अगर ये कहो कि तुम्हारा है? चर्म मेरे काम आता मैं मृग बना लेता है? तो मैं मृग तो हूँ लेकिन मृगचर्म मेरा नहीं मिल सकता मेरा मृग चर्म मृगतो में हूं लेकिन मेरा चर्म आपके काम नहीं आ सकता है चर्म चास्थित में राम न स्पृशंति मनीषी राम मनीषी लोग जो हैं, मेरे चर्म को यानी बंदरों के चर्म को और बंदरों की हड्डी का भी स्पर्श नहीं करते हैं आप कह दो कि मैं किसी को मांस खिला देंगे तुम्हारा तो मेरा मांस भी खाद्य नहीं माना गया है सोहम आपने मुझको क्यों मारा, मारा। अब रह गई बात ये कि आप ये, ये कह दो कोई ये कह दे कि आपने स्वार्थ से मारा कि सुग्रीव सुग्रीव हमारे काम आएगा ध्यान दीजिए सारे प्रश्न का उत्तर ले लीजिए कि अगर आप ये कहो कि हमने जितना कहा है, उसका प्रमाण ले लीजिए सब है ना तो राम तो आज हमारी चांदी है मेरे सामने ग्रं रो, रोज तो हम कहते तो मुझे ग्रंथ यादवाद नहीं रहता तो चांदी नहीं रहती कहता तो कि आता हूं लेकिन मार रहा है समझे ना आज तो मेरे सामने ग्रंथ राम जी आ, चार। तो कहता है कि मैं जानता हूं कि तो तो तुमने स्वार्थ से मित्रता नहीं की अगर स्वार्थ से मित्रता करनी होती तो तुम मुझसे मित्रता करते माँ में वो यदि पूर्वम तुम एतदर्थम तथम अनुदय मैथिली मैथिली अह एक अहम एक ना तव चानीतवान भवे राक्षसंच दुरात्मान तब भारी आप कंठे बध्वा अगर मुझसे कह देती तो रमणमा को कांठ का, कंठ में उसकी रस्सी लगा के और पशु की तरह खिसता हुआ ला करके आपके सामने हाजिर कर देता इसलिए आपने स्वार्थ से नहीं आपने स्वार्थ से मारा नहीं हमारी आपकी दुश्मनी कुछ हो सकती नहीं आपने हमको क्यों मारा मेरा भगवान कहते हैं बानर राज जमीन किसकी है जिसमें आप निवास करते आप चक्रवर्ती तो नहीं है कहे नहीं मैं चक्रवर्ती नहीं हूं कि यदि आप चक्रवर्ती नहीं तो भूमि किसकी है जिसमें आप निवास करते है? आपका किसकिा का राज्य किसमें है किसके राज्य में इसका चक्रवर्ती कौन है चक्रवर्ती महाराष्ट्र दशरथ जित का आप कौन है कह महाराष्ट्र भरत यह है कै भरत के राज्य में रहते हो क्या यहां रहता हूं इक्श्वाकू नाम इम भूमि इक्श्वाकू की भूमि है क्या है? है इसमें पर्वत जंगल सब सब चक्रवर्ती हैं सशल बन कहे अब जब जमीन उनकी वृक्ष उनके पर्वत उनके तो यहां के रहने वाले मृग और पक्षी किसके हैं है? कि मृग पक्षी मनुष्यणाम ये भी उन्हीं के हो गए तो इनको निग्रह करे या इनके ऊपर अनुग्रह करे ये दोनों का अधिकार किसको है राजा निग्रहानुग्रहे स्वपी है निग्रहा तो इस तरह से अब कोई पापी हो गया तो उसको निग्रह उसको दंड देने का या उसके ऊपर अनुग्रह करने का अधिकार राजा को है कि नहीं कह तो सही कि राजा कौन कैसी भरत तो कह तुम मुझको क्या समझते हो तुम मुझको क्या समझते हो आखिर भरत राजा है इसका मतलब मेरा अधिकार नहीं है, जो तुम पूछ रहे हो क्यों मारा तम पालयती धर्मात्मा भरत सत्यवान रिजू और आप कौन है तस्मिन पति सारूले भरते धर्म वत्सले तस् धर्म कृता देशा वय पार्थिवा हम लोग जितने हैं भरत के आदेश में रहने वाले हैं भरत के आदेश का अनुवर्तन करने वाले हैं हम भरतलाल जी महाराजा भरत के सिपाही हैं और महाराजा भरत के सिपाही को यह अधिकार है कि भरत जी का निग्रह अनुग्रह हम लोगों पर लोगों से करवाए लोगों पर उसको प्रयोग करें यह हमारा अधिकार है यह हमारा अधिकार है जन्मजात अधिकार है इसलिए हे बाली हमने तुमको मारा मारा आपके मारने का तो उचित ही है लेकिन क्यों मारा इसका उचित नहीं है तो आपको ठीक है आपको निग्रह करने का अधिकार है अनुग्रह करने का अधिकार है तो आपने अनुग्रह तो मेरे ऊपर किया नहीं आपने निग्रह किया तो निग्रह किसके ऊपर करना चाहिए यह आपने नहीं बताया प्रश्न है तो इस ये देखो तीन तो होते हैं बाप अतीन होते हैं बेटे सुनो तीन होते हैं बाप अतीन होते हैं बेटे कब बाप कौन होता है ज्येष्ठो भाता पिता वी यद्याम प्रय पिता और जो विद्या पढ़ावे विद्या पढ़ा, पढ़ा माने एबीसीडी वाली विद्या नहीं महाराज ये धर्मशास्त्र की विद्या जो पढ़ावे ज्यो भ्राता पिता वी यश्य विद्याम प्रय्क्षती जेठा भाई और पिता अ जो विद्या पढ़ाने वाला है पारमार्थिकी विद्या भगवत प्राप्त कराने वाली विद्या ऐसी जो विद्या पढ़ाता है त्रयस्ते पितर ये तीन जो हैं पिता हैं और तीन है पुत्र वो कौन है कि यवियान पुत्र शिष्य छोटा भाई और अपना बेटा और अपना शिष्य ये तीन हो गए पुत्र तो अब ये पिता की जो स्त्रियां होंगी वो क्या होंगी महाराज वो माताएं होंगी और जो तीन पुत्र जो बताया मैंने उनकी स्त्रियां क्या होंगी है बेटियां होंगी बेटियां होंगी कह होंगी होंगी तो सही तो क्या तेरा छोटा भाई सुग्रीव उसकी स्त्री तेरी बेटी हुई कि नहीं हुई कह हुई तो क्या हुई तो तूने किए सो ऐसे ऐसा वैसा व्यवहार किया अगर ऐसा व्यवहार नहीं किया तू सर्वथा नि, निग्रह का है तू अनुग्रह का पात्र नहीं है इसलिए भरतराज के आदेश से हम लोग उनके आदेश से यहाँ पर निग्गा अनुग्रह का कार्य करते हुए घूम रहे हैं और उसी धार्मिक राजा के राज्य में ये ये अन्याय हम नहीं देख सके ये पापाचार हम नहीं देख सके इसलिए हमने तुमको मारा है इसलिए तुमको मारा ये नहीं मारा अनेक कारण मैं कहता रहूंगा तो घंटों दो घंटे ही लग जाएंगे तो जी और कहते हैं और भी कारण सुनो और भी कारण सुनो ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं ऐसे कहते हैं कि श्रीनुचाप्यपरम भूया कारणम हरिपुंग और सुनो, और सुनो। का? अंत में बाली जी कहते क्या है प्रभु हम तो सब जानते हैं कि हम ऐसे हैं हमने तो खाली एक अपनी बदबाव करने के लिए आपसे कुछ कहने के लिए अपने बुद्धि का गर्व दिखाने के लिए हमने आपसे पूछा था वास्तव में सारे दोष थ नर श्रेष्ठ तत्थ न संसय नर श्रेष्ठ तत्थ जो तुम कह रहे हो वो उसी प्रकार बिल्कुल ठीक है ये सब मुझमें है और सब मैं जानता हूं इसलिए आपके मारने में अनौचित्य अनौचित्य है ही नहीं अनौचित्य नहीं है सर्वथा उचित है सर्वथा उचित है और हे, हे स्वामी अब आपको हृदय की बात बता दें हा बता दो के हम तो मरने के लिए ही आए थे क्या कहता भली क्या बिल्कुल ठीक कह रहा स्वामी मैंने जाना था कि ये बेकार का शरीर व्यर्थ का शरीर जो श्रीराम के काम में आ न सके वो रखने की योग्य नहीं है इसलिए आपके पवित्र बाणों से मर करके मैं सद्गति प्राप्त करने के लिए ही आया हूं तत्व तो तो हम मानो पिता रया वारी वार्य मानी हाँ त्व आकांक्षण सुग्रीवेण सह भ्राता द्वंदुद्ध उपागतः सुग्रीव से द्वंद्व युद्ध करने के लिए मैं इसलिए आया कि मैं आपसे वर चाहता था क्योंकि आपके काम में आ नहीं सकता था हुँ? इसलिए मैं आया हूं महाराज सियाराम जी और इस प्रकार कह रहे थे कि एक प्रार्थना मेरी और है कहीं क्या कह हमको किसी की चिंता नहीं है हम मर रहे हमको किसी की चिंता नहीं है मुझको तारा की चिंता नहीं अपनी चिंता नहीं किसी की चिंता नहीं एक चिंता है रघुनंदन ये मेरा बेटा बड़े लाड़ से पाला बस इसके शरण आप हो जाएं तारे राम भवता रक्षणी महाबलह ये अभी बालक है अभी बुद्धि इसकी बहुत प्रखर नहीं है ये मेरा एक मात्र पुत्र है बालकृत बुद्धिश्च एक पुत्र मे तारे ओ नाम भवता रक्षणी महाबलह महाबल ऐसा सी ठाकुर जी ने अरे ठाकुर जी से बाली ने प्रार्थना की भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया है हुँ? अब महाराज जब सुना कि बाली धराम से गिर गया है मरणासन है अब ताराजी दौड़ी अंगद दौड़े रोते हुए दौड़े हो ताम अवेक्षित सुग्री वह क्रोशंतीम कुररीम वह विषादम अगमन कष्टम दृष्टवाचांगदागतम सुग्रीव के मन में भी कष्ट हो गया महाराज अब सुग्रीव के भी मन में बड़ा कष्ट हो गया सुग्रीव आकर के बाली के पास खड़े हैं और आंसू बहा रहे हैं हमारे बने बड़े बड़े भाग घूम रहे हैं लेकिन मैं कहूंगा नहीं, नहीं। मेरे ग्रंथ के साथ न्याय करना है सुग्रीवेण सुग्रीव दो नाम गंतुमरह विषा बाली कहता है सुग्रीव मेरे प्रति दोष बुद्धि को समाप्त कर दो भैया सुग्रीव दोण नाम गंतुम माम गंतुम ना, न सुग्रीवेण सुग्रीव दोषेण नाम गंतुम अरहसी दोषीर मान गण तुम ना रहस्य गंतुम्ञातु मैंने गंतुम ज्ञातु गम गतो है ना तो मुझको जानु मत है? ये तो कुछ संस्कार थे और संस्कारों ने हमारे हमको विवश कर दिया कि हम तुमको, तुमको दुश्मन समझे नहीं तो तुम तो मेरे प्यारे भैया थे और वो बीच में नहीं थे मुझको दोषी मत समझना हे सुग्री ये अंगत देखो आंसू बहा रहा है रो रहा है इसको उठा के गोद में ले लो इसको उठा के गोद में ले लो ये बालक है अभी अज्ञानी है बालम एनम है? और लेकिन एक बात याद रखना ये कम नहीं है किसी बात में मैं, मैंने जरा सा यहाँ पर एक शब्द कहने में मेरे मुंह से निकल गया अज्ञानी अज्ञानी नहीं ये बालक है और बड़ा चतुर है बालम एनम अबाजुषम बाष्पूर्ण मुखम पश्य भूमौ पथित मंगलम देखो रोता हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है इसको उठा लो उठा उसको उठा लो सुग्रीव हुँ? और ये ये तारा का लड़का ये अंगद सुग्रीव तुम्हारे बड़े काम आएगा जब सी, जब तुम श्री राम जी महाराज के लिए युद्ध में चलोगे आगे तो राक्षसों के मध को चकनाचूर करने वाला ये आगे बनेगा राक्षसाम च बधे शाम अग्रतस्ते भविष्य ये तुम्हारे आगे आगे चलेगा सुग्रीव तुम्हारे कंधा से कंधा बिठा के तुम्हारी सहायता करेगा उठा लो इसको और सुनो राम जी के काम में कभी गलती मत करना अगर राम जी के काम में गलती कर डालोगे तो तुम मारे जाओगे ऐसा बाली कह रहा है राघव से चित्य कार्यम कर्तव्य अभिशंकयात अध कर ही नहीं करोगे तो पाप हो जाएगा हे सुग्रीव ये मेरे घर में एक माला है ये माला मुझे देवक प्रदत्ता है इसमें बड़े तेज हैं ये माला जब तक रहेगी तब तक, तक यश श्री ये सब कभी नष्ट नहीं होंगे तो तुम्हारे नष्ट कैसे होंगे राम जी को कौन रोक सकता है तुम थोड़ी मार सकते थे तो राम जी ने मारा, ये तो जो चाहे सो करे अब मैं मर जाऊंगा तो माला व्यर्थ हो जाएगी इसलिए आप तुझे ये उपहार के रूप में माला दे, पहना दू राम जी इमाम चमालाम आधक स्व सुग्रीव कांचनी श्री स्थिता यश्याम संप्रजहयान मृत मई इसमें बड़ी उदार विद्यमान है और मेरे मरने के बाद समाप्त हो जाएगी इसलिए तू माला पहन ले उसको माला पहना दिया हमारा जी और माला पहना करके अंगत को समझा करके सुग्रीव जी को समझा करके भगवान श्री राम जी के मंगल श्री चरणों का दर्शन करते हुए उसी तरफ आंखों को लगाए हुए और एकदम बाली जी महाराज ने अपना प्राण परित्याग कर दिया आ, एर दर्शन भीमई बोक्रांत जीविता महाराज जी अब तो सब लोग रोने लग गए नहीं? तारा का दो सर्गो में बड़ा विलक्षण विप है बाप विलक्षण विलाप है तारा ने कहा श्री राम जी से प्रभु जिस बाण से आपने बाली को मारा है उसी बाण से हमको मार दीजिए क्योंकि बाली मेरे बिना उसका मन नहीं लगता था तो जहां जा रहा है वहां भी उसका मन मेरे बिना नहीं लगेगा इसलिए मुझे मार दो आप ये नैव बाणी नियो में अत नैव बा बिना भी मेरे उसका मन नहीं लगेगा इसलिए मारो मुझको और पहुंचाओ मुझको अपने पति के पास ऐसा इस प्रकार तारा ने बड़ा विलाप किया हो और बड़ा विलक्षण मिलाप किया मारे फिर भगवान ने उसको समझाया और समझाने के बाद भगवान की वाणी में पता नहीं क्या जादू था हमारा वो सब भूल गई एकदम एकदम भूल गई साबीर पत्नी ध्वनता मुखे न सुवेश रूपा बीर राम तारा एकदम एकदम शांत अरे वाली का पार्थिव शरीर रखा हुआ है लेकिन फिर भी वो एकदम शांत हो गई महाराज जी इसके बाद नहीं रोई सियाराम अब भगवान ने लेकिन भगवान ने सुग्रीव जी को समझाया और सुग्रीव जी को समझाने के बाद फिर कहते है की तारांगद आभ्याम सहित हो बालीनो दहन प्रति अब अब यह काम करो तारा और अंगद के साथ मिलकर के बाली का अंतिम कृति करो अंगज जी महाराज ने सुग्रीव जी की सहायता से चिता बढ़िया बना करके बाली का शरीर उस पर रखा चिताम सुग्रीवे विधिवत दत्वा उसका दाह कर दिया उसके सारे संस्कार कर दिए बाली के संस्कार हो गए उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज आते हैं और हनुमान जी महाराज आकर के कहते हैं कि हे प्रभु अब आप कृपा करके नगर में प्रवेश करके और सारा काम आप स्वयं करें भगवान ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज आपको नहीं ज्ञात है और ज्ञात है तो फिर से समझ ले कि मैं कि किसी नगर में नहीं जाता चौदह वर्ष तक जाऊंगा भी नहीं चतुर्दश सम्य ग्रामम व तुरम न प्रवेक्ष्यामी हनुमन पितुर्निर्देश पालक मैं अपने पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर हूं मैं किसी भी नगर में किसी भी गांव में किसी भी पुर में चौदह वर्ष तक नहीं जा सकता हूं अब आप जाओ और सारा काम करो एक बात याद रखना है, है राजनीति विशारक अंगत को युवराज बना बना देना अगर अंगत को जुराज नहीं बना, बना, बनाओगे तो विद्रोह की आग फैल जाएगी किसकुंधा आप समझ रहे हैं अभी मैं प्रमाण कर दूंगा किसक विद्रोह की आग फैल जाएगी क्यों के सुग्रीव और, और बाली ये दो भाई थे तो ऐसा नहीं कि सब सुग्रीव के पक्षपाती हैं अगर सुग्रीव के सारे पक्षपाती होते इतने दिनों तक सुग्रीव बाहर नहीं रहते बाली राज्य नहीं कर सकता था इसलिए बाली के लिए अपने व्यक्ति हैं और बाली के व्यक्तियों का कि सांवना तभी होगी जब महाराज महाराजराज पद पर अभिषिप्त होंगे इसलिए इसका खास ध्यान रखना इमाम इमाम अप्यंगदम सुग्रीव से सुग्री कहते हैं कि समय अब कोई उद्योग करने का तो समय है नहीं बर्षा ऋतु आ गई है अब जाइए आप असार सावन भादों को चार महीना आनंद से राज्य करिए संभालिए कार्तिक में मेरे पास आ जाना कार्तिक में चूक काम में कार्तिके समुप्रातेवण बधे यो यहां से अब महाराज श्री सुग्रीव जी गए और अंगदी अंगद जी महाराज को जोराज बना दिया अब आप कैसे कह दिए कि महाराज वहां पर असंतोष हो जाता सुन लीजिए असअदी चाभिषित चा सानुक्रोशा सानुक्रोषा महा साधु साध्वी तुग्रीवम महात्मा पूजयत है। अब जितने थे वो महाराज जी वो सबके सब जो साधु क्रोश थे वो अभी महाराज अब कहते साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सुग्रीव जी आपने बहुत बढ़िया काम किया है महाराज जी अभिषिकते तो सुग्रीवे प्रविष्टे बानरे गुहाम आज गाम सह भ्रात्रा राम प्रस्रवण गिरी सुग्रीव अभिषिक हो और भगवान प्रश्रवण पर्वत पर आ जाते रहे प्रवर्षण गिरी पर क्या है? राम प्रवर्षण गिरी पर छाए राम जी प्रवर्षण गिरी पर आ गए महाराज जी और उस समय महाराज बड़ी जोर से घनघोर बादल आ गए और बरसने लगे और जब बादल बरसने लगे तो मोर नाचने लगे बादल बरसने लगे मोर नाचने लगे महाराज जी लक्ष्मन देख मोर गाचत वारी दी गृह विरत रत हर्ष जस विष्णु भक्त कह दे की बात अब वर्षा ऋतु का यहाँ इतना बढ़िया वर्णन है हुँ? हुँ? बहुत बढ़िया वर्णन है महाराज जी और बड़ा विशाल वर्णन है बड़ा साहित्यिक वर्णन है हम तो कहते साहित्यिक हो अगर इसको नहीं पढ़ा तो उसने कुछ नहीं पढ़ा महाराज हाँ भगवान कहते देखो देखो, देखो सुनो कह एक ब्रह्मचारी है एक ब्रह्मचारी है वो बढ़िया प्राणायाम कर रहा है देखो देखो ब्रह्मचारी प्राणायाम कर रहा है इधर देखा उधर कहा प्राण करेंगे वो देखो ब्रह्मचारी तो कौन था पर्वत ये पर्वत जो है है ये प्राणायाम कर रहा है तो आपने ब्रह्मचारी कैसे समझ लिया ओढ़ रखा है और कैसे समझ लिया कि जरेऊ पहन रखा है और कैसे समझा क्या हवा सांस ले रहा है हुँ? तो मेघ कृष्णा जिन धरा धारा यज्ञोपवीति न मारुता पूरी तुगुहा वह पर्वता कि पर्वत ही ब्रह्मचारी है और महाराज जी जो काली काली जलभरी बादल इसके ऊपर दिखाई पड़ रहा है पर्वत के ऊपर यही जानो इसने मृगचरों पहन रखा है और महाराज जी दूसरा कह इसमें जो धारा बह रही है पर्वत से कभी देखा ये नहीं पर्वत से जो धारा बह रही है ये धारा ही मालूम पड़ता कि पर्वत ने जेने पहन रखा है और महाराज जी और कह प्राणायाम कह इसके कन्दराओं में जो हवा जा रही है वो हवा मालूम पड़ता की अपने शरीर में हवा भर के प्राणायाम कर रहा है मेघ कृष्णा जिन धराह धारा ये मारुता पूरी तुगुहा प्राजीता वह पर्वता देखो लछ आकाश रो रहा है लक्ष्मण देखो आकाश रो रहा है क्या महाराज स्वामी कहीं आकाश रो रहा है कैसे रो रहा है आकाश कैसे रो रहा है कहीं आकाश रो रहा है क्यों रो रहा है कि आकाश को किसी ने एक चाबुक मारा महाराज जी आकाश को चाबुक से मारा जा रहा है चाबुक माने समझते अरे चाबुक समझते कोड़ा कोड़ा कोड़ा कोड़े से मारा जा रहा है महाराज जी चाबुक कहते हैं उसको कोड़े से मारा जा रहा है और जो ज्यो कोड़े से मारा जा रहा है और क्यों क्यों आकाश जो है रो रहा है महाराज जी तो कोड़ा क्या है के जो आकाश की पर जो बिजली चमक रही है यही सोने की कोड़ा सोने की सोने का कोड़ा है महाराज जी कषा भी विद्युत अभिताड़ित अंतरित निर्घोषम इसके ऊपर जो मेघ मेघ जो है ये जो गुनगुन गुनगुन कर रहे हैं गुरु -गुर कर रहे हैं यही उसका आकाश का रोना है सवेदनबरम अरे बहुत है महाराज जी कहां तक तो कहेंगे देखो धीरे धीरे भगवान सो रहे हैं भगवान कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि भगवान सो रहे हैं कौन सो रहा है कौन सो रहा है केशों को धीरे धीरे नींद आ रही है केशों को केशों नहीं केशव मन ली नहीं कहेंशवानी के समझ लो निद्रसन केशव अभ्युपेती केशों को नींद आ रही है बारिश में अने चौबासी में ठाकुर जी सोते हैं तो कहते हो केशव को नींद आ रही है अद्रुतम नदी सागर मभ्युपेती और नदी बड़े बेग से सागर की ओर चली जा रही है, है? अब चलो आगे चलो इस प्रकार से बहुत है महाराज एक सुन लो चलेगा बहन हमारा तो मन कहता यही कहते रहे इतना अच्छा है यही कहते रहे बहन अलीगढ़ कहती चलेगा तो ये बारह नहीं ये तो डेढ़ बजे आएगा इतना तो बरसात बहंती कर शि नदंती भांति ध्यायती नृत्यंति समाज सुसंती हे देखो लक्ष्मण बह रहा है अब कौन बह रहा है इसमें लिखे कौन बह रहा कहीं लिखा है लेकिन देखने वाले कौन बह रहा है कहीं नद्या नदियां बह रही हैं देखो बरस रहा है कौन बरस रहा है घना बादल बरस रहे हैं कहीं देखो गरज रहा है कौन कौन गरज रहा है मत गजाहा मत वाले हाथी गरज रहे हैं देखो लक्ष्मण बड़ा सुशोभित हो रहा है कौन बनाता है ना हे लक्ष्मण कह महाराज कहीं देखो वो ध्यान ध्यान कर रहा है कोई आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके कौन है उसकी। कोई कोई बियोगी रो रहा है कोई बियोगी रो रहा है राम जी देखो नाच रहा है कौन नाच रहा है कहीं मयूर नाच रहा है, है? और कहीं देखो सब बड़े आश्वस्त है कुछ नहीं बड़े मजे में कौन बंदर सब मजे में हैं। रामजी बहंती नदंती भांति ध्याय नृत्यंति सम्वसि नद्यो घना बनाता प्रिया भीहीनावंगमा इस प्रकार से वर्षा ऋतु का वर्णन किया और कहते हैं लक्ष्मण ये बर्षा ऋतु आ गई तो बर्षा ऋतु आ गई तो क्या होता है इसमें धार्मिक लोग जो है नया नया नियम स्वीकार करते हैं चातुर्मा के लिए कोई कहता है अब तो हम दाल ही नहीं पाएंगे महाराज जी कोई कहता है तो साग ही नहीं पाएंगे कोई कहता है हम दूध ही नहीं हैं कोई कहता है हम दही का परित्याग कर दिए कोई कहता है इतने दिन तक हम झूठ नहीं बोलेंगे हैं कोई कहता है इतने दिन तक हम कटुवचन नहीं बोलेंगे कोई कहता है इतने दिन तक हम मौन व्रति ही धारण करेंगे तो जब इस समय ऐसा समय आ गया है तो निश्चित है कि इस समय आने के बाद मेरा जो लाडला दुलारा प्यारा भरत है उसने भी कोई नया नियम जरूर स्वीकार किया होगा आषाढ़ी आषाढ़ी अभ्युपगत भरत कौशलाधि नूनम आना या सरजुआवर्धते रया हे लक्ष्मण वर्षा में सारी नदियां बह रही हैं मेरी प्यारी दुलारी सरजू भी बह रही होगी सरजू भी बढ़ रही होगी सरजू हो, का भी वेग बढ़ रहा होगा हुँ? अब इस प्रसंग को छोड़ें आगे बढ़े महाराज जी इसके बाद श्यारम इस आ गया शरद ऋतु अब शरद ऋतु जब आना शरद ऋतु का जब प्रवेश हुआ तो सुग्रीव जी महाराज के पास हनुमान जी महाराज जाते हैं और हनुमान जी महाराज के पास जाके कहते गलत कह गया हनुमान जी महाराज सुग्री कहा गया हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के पास जाते हैं ऐसा कहा था कभी-कभी मैं ठीक भी रहता हूं तो अपने को गलत समझ लेता हूं और लोग जो है ना वो, वो गलत रहते हैं तो अपने को ठीक समझते हैं है हरि हनुमान ब्रवीत अभिवर्दिता श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे सुग्रीव जी महाराज आपने राज्य पा लिया यश पा लिया अपने अपने पारिवारिक संपत्ति को भी आपने खुद बढ़ा लिया किसकी कृपा से किसकी कृपा से मेरे ठाकुर की कृपा से लेकिन आपने अभी मित्र का काम नहीं किया है मित्र की वजह से सब पाया लेकिन जिस मित्र के कारण पाया उस मित्र का काम तो आपने नहीं किया मित्राणाम संग्रह से तरतु आपको यह भी करना चाहिए परिमार्गण राग जी के लिए सीता जी की खोज में आप निपट लग जाइए महाराज आप एक बात याद रखना भक्त हो तो ऐसा है अपने स्वामी का अपने स्वामी का प्रभाव संवर्धन करे भक्त ऐसा है क्यों नहीं नहीं हम हाँ, हाँ अपने स्वामी को ले, डू, ले हाँ, क्यों लेडूबे हमारा महत्व बढ़ाए स्वामी जाए तो बाहर में जाए स्वामी जाए बाहर में हमारा महत्व बढ़ना चाहिए काम खलुषर शक्ता आप ये तो समझना कि भगवान राम आपके अधीन है सुग्री जी महाराज आज आप ये भी मत समझना कि आपकी आपका उनका भरोसा है उनकी बात को भूल जाओ वो तो बड़े विरम्र है कृपालु हैं दीन दयालु है काम काम खल शही शक्त सुरसुर महोरगान सुर असुर रावणादि राषस इंद्रादि सुर जितने नाग हैं ये सब के सब एक तरफ हो जाएं और राम जी अपने बाणों के द्वारा सबको अपने बस में कर सकते हैं रामजी इतने समर्थ हैं कर तुम दासर्थे श्री राम जी कामम खलुशरई शक्त सुरास सुरा सुरा महोरगान बसे दासर्थे कर तुम तो फिर अब तक तो करके क्यों नहीं लिया तुम्हारी कर रहे अब तो सुखदीर जी महाराज ने कहा कि महाराज चारों तरफ बंदरों को भेज दीजिए और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि नहत वायु विशाल चारों सब दिशाओं में विदिशाओं में महाराज अब सब बंदर लोगों को बुलाने के लिए दूती धासे चले गए है? अब चारों तरफ से आप लोग महाराज पढ़ा रो महाराज सुखी पढ़ा राम जी ऐसा हुआ अब शरद वर्णन आ गया अब शरद वर्णन में भी ठाकुर जी ने शरद वर्णन खूब मजे में किया महाराज जी खूब मजे में किया शरद वर्णन और शरद वर्णन करते करते फिर कहते हैं कि जो जो मित्र है और मित्र से अपना काम तो करा ले और मित्र का काम न करे आप सुन लीजिए ध्यान दीजिए आपके बड़े काम की चीज बता रहा हूं ऐसे तो बहुत काम की चीज़ मैं बताया हूँ अगर आपको याद हो तो है ना मित्र है मैं चाह समझे ना समझे अरे मित्र से तो खूब काम कर रगड़ा उसको मारा ठाठ के साथ है और जब उसका काम करने के लिए आया, आया तो, कहें, तो, तो, सम्झे? तो, के के तो कहें हमारे यहाँ तो शादी है जा रहे हूँ एक महीने नहीं लगूंगा तो मेरा काम ही कैसे चलेगा अरे तो काल दे शादी कृतार्था कृतार्थ नाम मित्राणाम न ना ये मित्र जो मित्र के द्वारा कृतार्थ होकर के और मित्र का काम न करे उनको तो मरने के बाद ये मांस खाने वाले भी नहीं देखते हैं महाराज जी उनको खाते क्या इसका मांस क्या खाए ये तो कृतज्ञ है मित्र का इसने काम नहीं किया है मित्र से काम करा के इसने मित्र का काम इसका, उसका मांस तो कृयाध भी नहीं खाते महाराज जी कृया भी ना मांस बख्शी नान मृतान अभी क्रव्यादा कृतघ्ना लक्ष्मण आप जाओ किसंदा और सुग्रीव से मेरा संदेश बोलो उच्चताम गच्छ सुग्रीव त्वया तो बीर महाबल मम रोष से यद रूपम ब्रूयाश्चनमिद तथा बचा जाके बोलो कि हमारे स्वरूप हमारे हम जब तो क्या हो सकता है हम जब क्रुद्ध होंगे तो क्या हो सकता है हमारी कृपा का सुग्रीव ने दर्शन किया है हमारी क्रोध का दर्शन अभी उसने नहीं किया जा बोलो और बोल देना कि रास्ता बंद नहीं हुआ जिस रास्ता से बाली गया है अभी वो रास्ता खुला हुआ है सुग्रीव और रास्ता तुम्हारा दोस्त भी नहीं कि तुमको छोड़ देगा न सकुचित पंथा ये न बाली हतो गत समय सुग्रीव माँ बाली पथ मनमगा रहते चेत जाओ सुग्रीव बाली के रास्ते में चलने के लिए भेजने के लिए मुझको विवश मत करो हम ऐसा जाके कह दो और यह भी कहना कि बाली तो अकेले गया है बाली तो अकेले गया है और तुमको तुम्हारे बंधु बांधवों के साथ भेजूंगा उसी रास्ते से कहिए एक देखो ये सब नाटक है आपको सही बताऊं यह सब नाटक है अगर ठाकुर जी में कुछ नहीं है ठाकुर जी में अगर कुछ नहीं है मुझे क्षमा करना आप तो राम जी के भक्त में आपके भगवान में कह रहा कहना एक चीज नहीं है मारा उनके पास हये नहीं हो अगर आपकी ठाकुर में कुछ नहीं है तो क्या नहीं है उनमें क्रोध नहीं है अगर कुछ नहीं है तो उनमें क्रोध नहीं है राम जी तो कहीं क्रोध वाले कहीं सब अभिनय है नाटक है महाराज सब ये सब नाटक है करुणा तो हृदय की है क्रोध जो है ऊपर का है ये मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूँ की उसकी बेदी अपनी है ऐसा सुना सकता हूं महाराज जी राम जी क्या है ऐसा कहा हमारा जी जाओ बोल दो लक्ष्मण जी ने अपना उठाया महाराज धनुष बाण अं किया अरे यो किया अरे यो किया अरे यो किया महाराज ठाड़ के साथ है एकदम तैयार हो गए अब यूं वाली बाहर में नहीं तो किया तुम तो जैसे और अब कर करके महाराज धन लिया उस पर रोधा चाहिए अब जब तैयार हो गए तो भगवान का लक्ष्मण क्या अब हो गया क्रोध गायब लक्ष्मण देखो मैंने कहा तो ना कहने मैंने कहा भगवान का लक्ष्मण लक्ष्मण क्या होते हैं क्या करना जा क्या जाना मारने किसको जिसको आप मारना चाहते हैं मैं तो नहीं चाहता अभी अभी आपने कहा अरे कहे मैंने क्या कहा मैंने कहा समय समय से आ जाओ तो समय से आ जागे तो मैं क्या को मारूंगा आपने कहा है अब बड़े को आपने मार दिया छोटा हमारा पक्ष। मैं जाऊंगा उसको मारूंगा अरे कहीं लक्ष्मण पाप हो जाए ये पाप हो जाएगा कोप मारिये नहीं होती सबीर पुरुषोत्तम क्रोध को जो मारे वही वीर है जो सुखी को मारे वो वीर नहीं है जो मित्र को मारे वो वीर नहीं जो क्रोध को मारे तो भी रहे। कोपम आर्य यो हुरुषोत्तम अरे तू को सुख्री के ऊपर क्रोध करे मेरा दोस्त है तो आपको क्या निकाल क्या मेरा दोस्त है मैं चाहे क्रोध चाहे प्रेम करू तुमसे इससे मतलब अनुवर्तस्व पूर्ववृत्तम च संगतम आप तो उससे प्रेम करो जाकर के और तो उनको ले आओ लग, लेकिन हाँ नाटक वोटक कर लेना थोड़ा फूफा कर देना आपकी तो आदत है आपकी तो अवतार किसी अवतार में लक्ष्मण जी शेष भी तो है, है ना तो शेष की तो फूफा करने की आदत होती थोड़ा नहीं फूफा करने की थोड़ी आदत है तो आपकी तो आदत है क्या फूफा कर दिए और कुछ मत करिएगा लक्ष्मण जी गए फूफा करने लग गए धन उससे चढ़ा कहा तब रामायण ने ये तो अत्यंत संक्षिप्त सरोग है अत्यंत संक्षिप्त में सर्वो की कथा श्रीमद श्रीमद गोस्मी तुलसीदास जी मारे लिखी है? है क्या है? तब अनुजी समझावा रघुपति करुणा सिंह देखा सारा भावना गया जो अभी मैंने आपको बताया तब रघुपति क्या है, है? आप गल बोले तब अनुजी समझावा आपने रघुपत कहा था आपने मुझसे गलत कहलाना चाहा लेकिन व्यासपीठ ने मुझसे गलत नहीं कहने दिया तब अनुजी समझावा रघुपति अब भय तात सखा सुग्रीव तो धनुष से चढ़ाए कहा तब क्या कहा कि जारी करो पुरछार अब व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार जी महाराज आ गए सोंगदम रोश ताम्राक्ष अंगद जी से कहा जाओ अपने चाचा से कह लो अंगद जी को बड़ा प्यार करते हैं अंगद जी राण जी अब उ, समय नहीं है नहीं तो पता था न, बहुत प्यार करते अंगद जो है ना पता नहीं क्यों लक्ष्मण जी को बड़ा भाई गया है जी बहुत भाई गया और लक्ष्मण जी अभी हम छोड़ के चले आए अभी लक्ष्मण जी जो क्रुद्ध हुए थे ना तो कहा था कि सुग्री को मार के अंगत तुरा बनाएंगे आप पंडित ने कहा अरे सुग्रियो को मार के अंगत अभी भी छोड़ के आया अंगद जी पर बड़ा प्यार है बहुत प्यार है। और जब हनुमान जी महाराज युद्ध भूमि में आगे बताऊ ना रहे युद्ध भूमि में जब हनुमान जी महाराज राम जी को कंधे पर लिए तो अंगद जी महाराज लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए कुछ बोले नहीं हो खाली देखा अब मन में कह रहे हैं कि मैं भागा मुझे ठाकुर जी ने नहीं अपनाया लक्ष्मण क्या मैं अपना रहा हूं है? और लक्ष्मण जी महाराज अंगत के ऊपर चढ़ गए महाराज और ऐसी तैयारी क्या है अंगत बड़ा कृपा पात्र है बहुत कृपा और अंगत बड़ा वैष्णु है महान विष्णु एस रामानुज प्राप्त बड़ा वैष्णु क्या कहू अंगत का चरित्र नहीं कहूंगा एस रामानुज प्राप्त त्वत्सम अरिंदम भ्रातुर्व्यसन संतप्त द्वारि तिषति लक्ष्मण जाके कहो अपने भाई के दुख से संतप्त अत्यंत दुखी लक्ष्मण दरवाजे पर खड़े क्या परिचय दे रहे कौन लक्ष्मण दरवाजे पर खड़े हैं भ्रातुर्सन संतप्ता और कौन कर करे रामा खर खड़े रामानुज ऐस एश भ्रातुर्व्यसन संतप्त रामानुज द्वारती आप कहते अंगजी महाराजाए अब सुग्रीव जी ने जब सुना कि अंगद जी क्रुद्ध हैं, तो लगे कहने हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं उनका वो मेरे ऊपर क्रुद्ध क्यों है, है अंगदस्य बचत सुग्रीव सचिव सह लक्ष्मण कुम सुचासन मातवान और आसन छोड़ के खड़े हो गए हाय हाय हाँ, हमने तो कुछ किया नहीं लक्ष्मण जी मेरे ऊपर क्यों नाराज हो गए मैंने तो कोई व्यवहार बुरा किया नहीं मैंने कोई उनका बुरा काम किया नहीं वो क्यों नाराज हैं ना न ना मैं दुर्व्याहृतम किंचित नापि में दुर्नुष्ठितम लक्ष्मणो राघव भ्रता क्रुद्ध किमित चिंत हमको तो यही चिंता है की वो नाराज क्यों हो गए हनुमान जी ने कहा आपने कुछ किया ही नहीं हनुमान जी महाराज बड़े स्पष्ट है और बड़े स्पष्ट हैं महाराज कहते हैं अभी आपने कुछ किया ही नहीं है जरा देखिये इधर देखिए आसमान देखिए क्या है कितना साफ है, आ, है तो सही निर्मल ग्रह नक्षत्रा देव आसमान सब साफ है प्रणष्ट कई बादल है इसमें देखिए प्रणष्ट बलाह का गए प्रसन्ना दिशा मतलब शरद ऋतु आ गई शरद ऋतु आ गई और आप मतवाले होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं आपने कोई काम नहीं किया अभी आप कहते हैं हमने कुछ बिगाड़े नहीं है तो हम प्रमत्त लक्ष्मणो लक्ष्मण आप प्रमत्त हैं ये तो प्रगट हो गया है इसलिए लक्ष्मण जी महाराज यहाँ पर आए हैं अब तो क्या करें अब क्या करें तब तो आप कुछ नही जाकर के लक्ष्मण जी के चरणों में गिर जाओ बस इतना ही उपाय कोई उपाय नहीं है अंतरेणाजलिम बद्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनाथ ये महाराज इसको कहते सेवक इसको कहते हैं सेवक नहीं कहें क्या नहीं, आप घबराओ आप मेरे दोस्त हो मैं अपने स्वामी को जाके आपके चरणों में गिराऊंगा आप मेरे दोस्त आप घबराओ मैं अपने स्वामी को जाके आपके चरणों में गिरा दूंगा नहीं है? आज कल यही जमाना है सियाराम चलो प्रणाम करो चलो लक्ष्मण जी के चरणों में अब अंगज सुग्रीव कहे और डेरा आए और कहा और कहें हमारी तो हमारा तो हमारी तो हमारी तो हिम्मतें नहीं हो रही हम क्या कर तो हिम्मत नहीं बोल रही कहीं से तारा तुम जाओ तारा जाओ ठीक कहा जा क्योंकि स्त्रियों को देख करके महापुरुषों का क्रोध जरा ठंडा हो जाता है कम नहीं होता है। जी ठंडा हो जाता है तदर्शन विशुद्धात्मा नस्म को न ही स्त्री शु महात्मा न कुचित कुरंती दारूणम स्त्रियों के प्रति बहुत दारूण व्यवहार महात्मा लोग नहीं करते हैं इसलिए आप जाओ अब महाराज वही हुआ अब जब ताराजी आई तो ताराजी को देखने के साथ साथ अवांगमुखो आप समझे लक्ष्मण जी ने सरिचा कर लिया दिया अवांग और स्त्री सन्निकर्षाद और स्त्री के सन्निकर्ष सन्निकर्ष से हैं जब उनको सामने देखा तो क्या हुआ विनिवृत्त यहाँ देखा मैंने आंखों से नहीं मन से अनुभव किया विनिवृत्त को हो स्त्री सन्निकर्षात बिनिवृत्त को देखना ही वो देखना कहेंगे लेकिन देखना दृष्टि से नहीं है वहां पर है मन से है, है ना मैंने अनुभव किया कि स्त्री खड़ी है स्त्री सन्निकर्षा विनिवृत्त को पा क्रोध ठंडा हो गया अब तारा जी ने बहुत कुछ कहा महाराज तारा बोलने में बड़ी बुद्धिमान है मैंने बताया था आपको अब यहां पर भी उनकी वाक्शैली देखेंगे आप तो आप गये हो जाएंगे लक्ष्मी जी से कहती हैं बहुत कुछ कहने की बात एक पूरा स्वर्ग है बड़ा सा एक पूरा बड़ा सा स्वर्ग है अंत में कहती हैं कि आप तो हमको देखते ही नहीं है ये आप तो हमको देखते ही नहीं है आप इसलिए नहीं देखते होंगे कि स्त्री का देखना पाप है लेकिन भावना अगर शुद्ध हो और अपने हित मित्र की स्त्री हो उसको देख लेने में कोई पाप नहीं है तदागछ महाबाबू चारित्रम रक्षित त्वया मित्र भावे नाम दारावलोकनम अछलम मित्र भावे न अक्षलम बने दोष रहितम अच्छलम बने दोष रही अच्छल मने, अच्छा मने, अच्छा मने अदोषाव है न? अच्छल क्या क्या दोष रहित है सताम दारावलोकनम जो अच्छी स्त्रियों हो पुरुष चली हो तो उनको देखने में पाप है लेकिन सतामदारावलोकनम किस भाव से मित्र भावे न ऐसा सी ताराजी ने कहा कितने अरे बोलने में बड़ी चतुर महाराज जी अभी आगे और सुन लेकिन क्या करूं समय नहीं है तो सुग्रीव लक्ष्मणम दृष्टवा बबू अब व्यथित इंद्रिया हा। अब सुग्रीव जी तारा जी लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी के पास ले आई अब सुग्रीव तो देख के और घबराए और का महाराज जी बबू अब व्यथित इंद्रिया आसन से उठ गए ऐसे ऐसे करें अब तो काम बड़ी विचित्र हालत उनकी तो श्री सुग्रीव जी को लक्ष्मण जी ने कुछ कहा भी है महाराज जी हा? अब यहाँ पर एक छोटा सा सर्ग है उसमें लक्ष्मण जी ने उनकी बड़ी भर्सना की है बहुत की है तो सुग्रीव तो कुछ बोले ना कि तुम तक अकृत हो तुम मित्र से धोखा ऐसा वैसा कुछ कहा तो सुग्रीव जी तो कुछ बोले ना तारा की ओर देखें कि मैं ऐसा हूं तो नहीं लेकिन हो गया मेरे से क्या समझे तारा की ओर देखे और देखें, नेत्र की भाषा में तारा से कहे मैं ऐसा हूं तो नहीं मैं हो गया ऐसे मैं राम जी का अभक्त तो नहीं हूं लेकिन मेरा कार्य ऐसा हो गया कि अभक्ति दिखाई पड़ रही है मैं तो राम जी काम करना चाहता हूं काम मेरे से ऐसा हो गया कि लोग समझे करना चाहता अब क्या करूं आंखें से कहते हम तो डर रहे हैं तुम समझाओ तुम बोलने में बड़ी चतुर हो तुम ही समझा सकती हो तब तो तारा ने फिर मोर्चा संभाला महाराज तारा फिर आई कन्नज्ञ सुग्रीवाठो ना, सुग्रीवा ना, ना पिदारूणा लेकिन सही कह रही झूठ नहीं बोल रही इतना ध्यान कह रही हैं लेकिन सही कह रही हैं कि नई वृतज्ञ सुग्री वह ऐसा नहीं कि झूठा है ना सठो ये दुष्ट भी नहीं है ना है ये कठोर भी नहीं है और नई वृत कथा इसने झूठा आश्वासन भी नहीं दिया है दो जगह है दोनों का अर्थ अलग नई वृत कथा वीर नश्य कपी स्वर और ये बानर राज मरे कुटिल भी नहीं है राम जी हुं? ये कुटिल भी नहीं है अगर ये कुटिल नहीं है झूठे नहीं है सट नहीं है तो दरसा ऋतु बीत गई शरद ऋतु बीत गई कभी इन्होंने झांका उस तरफ तारा ने कहा महाराज ये तो बानर है बानरी प्रकृति का प्राणी है एक महात्मा थे उनको एक बेश लुभा लिया और दस वर्ष उनको एक दिन के तरफ मारना पड़ा तो जब महात्मा को दस वर्ष एक दिन की तरह मालूम पड़ा विषय भोग में अगर सुग्रीव के चार महीने बीत गए तो क्या आश्चर्य तारा जी कह रही हैं राम जी घृताच्याम किल संसक्त दस वर्षाणी लक्ष्मण अहो मन्य तो धर्म विश्वामित्रो महामुनि विश्वामित्र बड़े भारी महात्मा थे लेकिन घृताची में अमेरिका में आशक्त हो गई और दस वर्ष का दिन उनको मालूम पड़ा कि एक दिन बीता है अमन्यत। दस आहा, अमन्यत। दस वर्ष को उन्हें माना आहा है। माने एक, एक ही दिन हुआ है। तो यह बेचारा अगर फंस गया और ये भूल गया चार महीने इसको नहीं आ रहा है तो लक्ष्मण इसका कोई दोष नहीं है।, है और मैं आपसे दावे के साथ कहती हूं अगर रघुनंदर के लिए त्याग करना पड़ेगा ने सुग्रीव के स्वरूप का प्रतिपादन किया है महाराज और ऐसा भविष्य में होगा मैं बताऊंगा अगर समय आ गया तो अब मुझे याद रहा तो सुग्रीव का चरित्र विलक्षण है महाराज तारा जी ताराजी कहते सुग्रीव लक्ष्मण जी महाराज अगर वक्त पड़ जाएगा ये विषयी सुग्रीव राम जी के लिए अपनी पत्नी रुमा का परित्याग कर देगा तारा का परित्याग कर देगा अंगद का परित्याग कर देगा राज्य का परित्याग कर देगा सर्वस्व परित्याग करके रघुनंदन लक्ष्मण रामजी की सेवा में समृद्ध रहेगा ऐसा है सुग्री माम चांगदम राज्यम धनधान्य धान्य पशु नीच राम प्रियार्थम सुग्री बस बस और अब आगे बहुत कुछ कहा था रानी लक्ष्मण जी अब फिर सुग्रीव जी महाराज ने भी बहुत कुछ कहा है एक सर उसके अभी, उसका भी है सुग्रीव जी ने बहुत कुछ कहा अब देखो वो साधु तो करे लेकिन जरा से उसका गोड़ ओड धलो मजे में ठार के साथ से थोड़ा तो आंसू आंसू बहाए दो सच्चे हृदय से हैं फिर वो कहता अच्छा कोई बात नहीं तो बात नहीं हमको गाली दिया गया कोई बात नहीं तुम, तुम प्रसन्न रहो है न? साधु तो ऐसा ही होता है साधु अगर ऐसा नहीं हो तो साधु नहीं अगर ऐसा नहीं है तो फिर साधु भी नहीं है समझन तो राम जी मृदुस्वभाव सौमित्री प्रति जग्राह तदचह बस उसके वचन से संतुष्ट हो गए अब संतुष्ट होके कहते क्या है कि हे सुग्रीव जी सामर्थ वास्तव में मित्र तो मित्र ही होता है लक्ष्मण जी मेरे सुनिए मित्र तो मित्र ही होता है और सखा तो उसको ही कहते हैं जी उसको समाना ख्या है ना जिसको समानता हो उस को सखा बोलते हैं तो आप में और राम जी में बड़ी समानता है लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शक्ति के रहते हुए दीन वचनों का बोलना और अपने दोष को स्वीकार कर लेना ये तो केवल दो ही जानते हैं या तो राम जी जानते हैं या राम जी के सखा सुग्रीव जानते हैं राम जी ऐसा कह रहे हैं दोष्ञ सती सामर्थ्य को नो भाषितुमरहसी वर्जयी त्वा मम ज्येष्ठम्च वर सतम मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम जी और तुमको छोड़ करके और ऐसा कोई नहीं बोल सकता है अब तो लक्ष्मण जी बड़े पसंद हो गए महाराज जी है? अब सुग्रीव जी महाराज को लेकर राम जी के चरणों में आए और राम जी महाराज के चरणों में आकर के सुग्रीव एकदम बड़ा ध्राम से गिरे जाकर के साष्टांग प्रतिपात पादयो पति और भगवान ने उठा करके उनको हृदय से लगा लिया एकदम उठा करके हृदय से लगाया है? और उनके सर पर हाथ फेरने लग और लगे कहने सुनो भैया कह एक काम एक बात बताऊं तुमको कह धर्मम अर्थम च कामम च काली यस्तुनिषेवती विभज्य सततम वीर स राजा हरि सत्यम धर्म अर्थ काम इनको समय समय पर जो सेवन करता है जब धर्म का समय धर्म के पालन करने का समय आवे तो धर्म का पालन करे और जब अर्थ का पैदा करने का समय आवे तो अर्थ पैदा करे और जब काम उपभोग का समय आवे तो काम का उपभोग करे जो समय समय पर सब काम करता है वो कभी पराभव को प्राप्त नहीं होता है नहीं राम जी वो ही सच्चा राजा है और जो धर्म को छोड़ दे अर्थ को छोड़ दे और केवल काम ही काम का सेवन करे हे लक्ष्मण जो आप समझे कि समझे कैसे तुम हो इस समय है कि अर्थ को छोड़ दिया और धर्म को छोड़ दिया खाली कामोपभोग जो कर रहा है वो कैसा राजा है कि वो तो वृक्ष की डाली पर डाली के अग्रभाग में सोया हुआ है आप मेरा मतलब नहीं समझे एक है पेड़ और उस पेड़ की एक डाली और डाली का अगला जो है उस पर जाके सो जाओ नींद तो आ जाएगी महाराज नींद आ जाएगी नहीं आ जाएगी और चाहे उसमें जितना करवट लो बचे तो रहोगे रहोगे नहीं बचेंगे मर जाएंगे नींद भी नहीं आएगी है ना तो श्री राम जी कहते हैं कि दे राम जी हितवा धर्मम देखो बड़ा सरल है ये सब समझ सकते हैं और यहाँ तुम्हारा आदित्य तो, आदित्य ज़्यादा समझने वाले हैं है ना तो हितवा धर्मम तथार्थ कामम यस्तु निशेवते वृक्षाग्रे यथा सुप्त पति प्रतिबुद्धि जो गिरेगा तब मालूम पड़ेगा जब माघे में तो कहा सोया हुआ था प्रतिदा ऐसे तुम्हारी हाल है अब महाराज ठाकुर जी ऐसा कह रहे थे हनुमान जी वाली नीति काम आ गई महाराज जी हनुमान जी वाली नीति क्या जो उन्होंने शरद ऋतु के आरंभ में वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद भेज दिया वो आप काम आ इतना कहते कहते महाराज धाम धाम धाम आने लग गए महाराज किसी के साथ एक करोड़ बंदर किसी के साथ दस लाख किसी के साथ बीस लाख किसी के साथ एक अरब बंदर आने लग गए महाराज चारों तरफ से हाँ हो आने लग गए कौन कौन आया मैंने क्या बताऊ नाम गिनाऊंगा तो भी बहुत देर लग जाएगी है रुमा के बाप आ गए महाराज हो सुग्रीव के ससुर आ गए सबसे पहले तुम्हें जाना महाराज रुमा के बाप सुग्रीव रु के ससुर आ गए यहीं से लिखा है इसमें पिता रुमा संप्राप्त रु सुग्रीव ससुर इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया महाराज जी महाराजी कौन आया कि हनुमान जी के पिता गए राम जी केशरी महाराज ये सब आ रहे हैं तो कोई सब सेना सबसे अपना आ रहे हैं महाराज सब, हाँ। सब, सब, है सब मंडली सब अपने अपने यहाँ के राजा है हमसे एक ने पूछा की हनुमान जी महाराज को बनराधीश क्यों कह दिया बनराज क्यों कह दिया हम कह तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी है क्या उनको तो कभी राजा राज नहीं हुआ क्या ना उसका अभिषेक नहीं हुआ हम कहें तुम्हारी बुद्धि की बलियारी है, है? हनुमान जी महाराज अपने बाप के बेटा है और उनके बाप राजा है देख लीजिए तो हनुमान जी तो अपने आप राजा हो गए उनको बाद्राधीस कहने में आपत्ति क्या है आपको देश अभी प्रसंग देख लीजिए राम जी पिता हनुमत श्रीमान केसरी प्रत्यदृश्यत और ऐसे नहीं आए गोलांगुल महाराज और महाराज बड़ी भारी सेना लेकर सी, सी, सी केशरी महाराज पर रहे हैं और महाराजी महाराज और आ, ओ, जी गवाक्ष महाराजा आए और परस नीजा आए और अग्नि के पुत्र नील जी महाराज आए और नल आए गवय आए और महद आए द्विविध आए अरे सब बड़े बड़े पीर और जामोर जी महाराज पर रहे हैं उधर से देखो ऋक्षाराजो जा जाम्बवान, नाम बान, बा, नाम कोट भीर, दस करोड़ से वृक्ष और और लंगूर की सेनानी कोठ भी दस भीर व्याप्त सुग्रीव से बसे ये सब मंडलीक है और सुग्रीव महाराज महाराजा हैं उनके बस में ये सब हैं अब सब आ गए महाराज जी अब तो जब सब आ गए तब तो खड़े खड़े ख़़़़ भगवान भगवान राम जी के सामने सुग्रीय जी महाराज ने कहा आप लोगों आप लोग सावधान हो जाए और सावधान होकर के मेरी आज्ञा का श्रवण करें आप लोगों को जहां जहां आज्ञा दी जा रही है वहां वहां आप लोग जाएं और चारों तरफ खोजें किसी जनक मिंदी जी कहा है और एक महीने के अंदर जो कोई नहीं आ जाएगा वो मेरे हाथ से मारा जाएगा उसको मारने के लिए मैं तैयार रहूंगा स्वयं ऐसी सुग्री महाराज ने आज्ञा दी और महाराज बीरत नाम के बंदर को एक लाख सेना देकर के रामजी जी एक लाख सेना देकर के पूर्व दिशा में भेज दिया महाराज जी पूर्व दिशा में भेज दिया वृतस्त सहस्रेण बानरा नाम तरशी नाम अधिगछ दिशा पूर्वाम सशल वनकान नाम बीरत जी को भेज दिया एक लाख सेना देकर के भेजा महाराज जी और इसके बाद सुग्रीव जी ने सब बताया कि देखो पूर्व जा रहे हो तो वहां पर ये नदी पड़ेगी ये नाला पड़ेगा ये पर्वत पड़ेगा वहां पर ये राक्षस भयंकर है वहाँ ये दुष्ट भयंकर है वहाँ ऐसे संभल के रहना सब कुछ बताया एक एक अध्याय लंबी लंबी है एक एक एक-एक दिशा के लिए एक, एक लिए लंबी लंबी अध्याय अब ये महाराज इकहत्तर श्लोक लंबी अध्याय है की पूर्व दिशा में क्या क्या आपत्तियां और अवरोध आ सकते हैं अब महाराज इसके बाद दक्षिण दिशा में भेजा पूर्व के बाद दक्षिण दक्षिण दिशा में भेजा यहाँ किसको भेजा ये तो निश्चित है कि दक्षिण दिशा में है ना लेकिन क्योंकि बहुत निश्चित नहीं है और राजनीति है कि सब जगह देखो इसलिए सब तरफ भेज रहे हैं लेकिन ये तो है कि दक्षिण दिशा में ही होंगी तो यहाँ किसको भेज रहे हैं दक्षिणाम प्रेस किसके अब यहाँ से यहाँ पर सेनापति कौन है मतलब नायक कौन है ऐसे तो सब नायक है इसमें जो भेजे गए कोई अनायक नहीं है सब नायक है लेकिन अंगद प्रमुखान वीरान नायक सबके अंगद जी महाराज हैं तो किसको भेजा राम जी नीलम अग्निशुतम नील को भेजा नील सेनापति महाराज नील जो है कमांडर इन चीफ उनके क्या नाम उनका रामजी महाराज के सेना सुग्रीव महाराज के सुग्रीव महाराज के भी राम जी महाराज के भी सेनापति हैं है प्रधान सेनापति सेना है और हनुमन तं बानरम हनुमान जी को भेजा और पिता महसूतम जामुन जी महाराज को भेजा और सुहोत्र इस प्रकार से जितने अच्छे अच्छे थे गज गवाक्ष गवय सुशेन वृषभ महेन्द सुशेन गंधमादन ये सब महाराज जा रहे हैं और कहते हैं, आप लोग दक्षिण दिशा की ओर स्थान करें सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू और यहाँ पर भी महाराज एक उन्चास लोगों का एक अध्याय है जो उनको बताया गया कि दक्षिण की तरफ कौन कौन आपत्तियां हैं कौन कौन अवरोध हैं, कौन कौन प्रतिरोध हैं, कौन कौन रा वो, वो सुग्रीव जी ने बताया था अभी मैं आज या कल बताऊंगा शायद आजी तो कल जरूर बता दूंगा कि वहां पर एक राक्षसी मिली महाराज उसने खींचा और जब खींचा तो हनुमान जी को याद आ गया सुग्रीव जी की बात आप समझे ना तो उन्होंने उसका निराकरण कर दिया क्या किया कल आज बताऊंगा या शाम को कल है ना तो शायद आजी बता दू तो राम जी यहाँ क्या कह रहा था मैं आज ही बताऊंगा तो राम जी आ, तो इस तरह से उनको दक्षिण दिशा में सब अंतराय बताए पश्चिम दिशा में महाराज जी पश्चिम दिशा में अपने ससुर को भेजा तारा वाले ससुर को सुशेरम नाम बानरम सुशेर को भेजा कि आप जाओ और इनके साथ महाराज जी दो लाख बानरों की सेना दी तो आप जाइए और चारों तरफ खोजिए चारों तरफ खोजिए और सब अंतराय वगैरा सब बता दिया यहाँ पर भी और उसके बाद महाराज जी शतबली नाम के एक महाविशाल बनर थे उनको भेजा एक लाख सेना देकर के उत्तर की तरफ क्या आप उत्तर की तरफ चले जाओ समझे अब कहीं दो लाख दिया कहीं एक लाख दिया इसका भी मतलब है चलो और इनको भी महाराज जी बहुत सब कुछ समझाया कि कहा पर, पर बाधाएं हैं कौन राक्षस है किससे लड़ना पड़ सकता है कौन जंगल भयानक है उससे कैसे निकल सकते हो ये सब बताया उनको सबको भेज दिया महाराज जी सबको भेजना तो पूरब गया उत्तर गया पश्चिम गया दक्षिण की ओर जरा सा इशारा कर दिया था किसने सुग्रीव समझा ऐसे कर दिया ऐसे मतलब तुम रुके रहना बाद में जाना तो जब पूरब गया पश्चिम गया और उत्तर गया अब दक्षिण वाले आए हैं महाराज तो हनुमान जी को बुलाया जी महाराज ने है नीशेषे न तो सुग्रीव हनुमत मुक्तवान ही सही तस्वीन हरिश्रेष्ठी निश्चितार्थोर्थ व्याख्या करो तो आनंद आ जाएगा अर्थ साधनी निश्चितार्थ है सुग्रीवाने हनुमान जी काम करेंगे इसमें सुग्रीव जी को कोई शक नहीं था अने निश्चित है कि काम तो श्री हनुमान जी ही करेंगे निश्चितार्थोर्थ साधनी है न इसलिए हनुमान जी महाराज से सुग्रीव जी ने अत्यर्थम उपतमान काम की बात बोली काम की बात कही क्या बोले कि हे हनुमान जी महाराज हम जानते हैं कि पृथ्वी हो या अंतरिक्ष हो या आकाश हो या स्वर्ग हो या जल हो आपकी गति का कहीं अवरोध नहीं है आप सब में बराबर जा सकते हैं न ना भूम नातरिक्षे वा नाम बरे नामये नापसुआ गति संग पश्या कहीं पर भी आपका गति संघ नहीं है गति संघ मैंने गति विलंब आपके गति में कहीं विलंब एक सी गति आपकी है हु? और हे हनुमान जी महाराज हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जो आपको समरांगण में जीत सके सासुराह स गंधर्वा स नाग नर देवता विदता सर्वलोकास्ते आदि सब जितने हैं ये कोई आपको जीत नहीं सकते हैं और एक श्लोक बड़ा बढ़िया है सुग्रीव जी बस उसी को करूंगा इसको ना एक श्लोक तो बहुत बढ़िया है महाराज बढ़िया तो समय उतो बहुत बढ़िया है, है? अब उसमें हनुमान जी महाराज को एक विशेषण दिया गया हनुमान जी को संबोधन किया गया हे नये पंडित हे नये पंडित अने हे नीति के पंडित एक ऐसा दो और हे, हे, हे नीति में परम चतुर दूसरा नये पंडित नए विनय पंडित है आप विनम्रता में पंडित है आपके तरह से विनम्ब्र भी कोई नहीं हो सकता है तो ये वह हनुमान हनुमन बलम बुद्धि पराक्रम देश कालावृत्ति नयच नये पंडित हे हनुमान जी महाराज बल बुद्धि पराक्रम देश काल के अनुसार चलना और नीति और विनम्रता ये तो केवल आप में ही देखा जाता है संयुक्त सब सम्मिलित रूप से इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप जाकर के सब काम करें तो धीरे से अब जब सब चलने लगे तो भगवान ने ऐसे कर दिया ऐसे अब हनुमान जी महाराज तो अपने को सारी समझें हो गदगद -गद हो जाएं कृत हो गए और पहुंचे स्वामी क्या गया है अब हनुमान जी को धीरे से बुलाया अब बुला करके दु तत्क प्रीता स्वान को पशु भीतम क्या हनुमान जी समुद्र नागना पड़ेगा क्या हा महाराज नागना पड़ेगा क्या समुद्र कैसे नांगे समुद्र कैसे नांगे कैसे नांगे नांग क्या समुद्र बनके समुद्र ना घो ऐसे समुद्र बनके समुद्र ना घो जब तक समुद्र नहीं होगे तब से तब कैसे समुद्र ना घो समुद्र बनके के ना घो मुद्रिकया सहिता समुद्र जो मुद्रिका के साथ हो उसका नाम है समुद्र संस्कृत से सिद्ध है महाराज ऐसे भी नहीं मेहमान हो तो हमारी जिंदगी में कान खाएंगे का बोलो क्या करते समझ के बोलना पड़ता है हाँ जी तो समुद्र बन के जाओ हुँ? समुद्र वही ना गएगा जो समुद्र बन के आ इसलिए कोई नहीं गया महाराज केवल हनुमान जी महाराज गए हैं है ना तो राम जी अंगुल अभिज्ञान अभिज्ञान दिया अभिज्ञान दिया किसने दिया महाराज जी श्री राम जी महाराज ने अभिज्ञान बने अभिज्ञान माने जिससे परिचय मिल जाए अनेन अभिज्ञाएन अभिज्ञान अभिज्ञाते परिचय मिल जाए तो इस मुदरी को देकर के किशोर तो जी समझ जाएंगे मेरे पास से आया है ये अभिज्ञान अंगुलियम अभिज्ञान है क्या पार? क्या उनका अभिज्ञान क्या है महाराज जी उनका अभिज्ञान महात्मा क्या है तो महात्मा चश्मा लगाए होंगे गाड़ी काली काली और लंबी लंबी होगी आप समझ लीजिए यही है उनका अभिज्ञान है तिलक तो लगाए होंगे क्या कैसे क्या बिंदी बीच में होगी समझ लो कि यही उनका परिचय अभिज्ञान है हाजी तो अंगुलीयम अभिज्ञान राजपुत्र्या अभी, राज अभी ये मुद्रिका के ऊपर भी कोई कथावाचक कथा कहना चाहे ये मुद्रिका जी का परिचय क्या है अब मुद्रिका जी आई कहाँ से मुद्रिका जी क्यों दी एक घंटा के लिए पर्याप्त प्रसंग है महाराज जी अंगुल अभिज्ञान राजपुत्रिया परंतप अनष्ठ चिन्ह जनकात्मजा इस चिन्ह से किशोरी जी आपको समझेंगी कि आप मेरे पास से आए हो मत्सकासाद अनुप्राप्त ऐसा समझ लो तद गृह सतत गृह हरिश्रेष्ठ कृत्वा मूर्धनी कृतांजलि वो लेकर के हनुमान जी महाराज ने और अपने स्तर पर धारण कर लिया और कृपाजलि ही हाथ सुन गए स्वामी आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की यह करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों मंदिर है और सब के सब जा रहे हैं कोई इधर कोई उधर लेकिन स्वामी आपकी इस कृपा दृष्टि का सौभाग्य तो केवल इस दास को ही मिल पाया है, है? हम जन्म जन्म जन्म जन्मांतर जन्म में आपके ऋण रहेंगे रहेगी स्वामी इस ऋण का कभी भी हम उद्धारण नहीं कर सकते हैं है स्वामी इसका केवल इस ऋण का एक ही उत्तर है हमारे पास कि आपके मंगल में सी चरणों में हम अपनी सागर प्रणति निवेदन करते हैं भगवान कि का उद्धार भगवान के ऋण का अपाकरण केवल प्रणाम ही है और कुछ नहीं हो सकता है महाराज जी हुँ? कृत् मूर्ति कृतांजलि वंदित्वा चरणऊच प्रस्थित प्लव घर सभा इस प्रकार ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके श्री हनुमान जी महाराज चल रहे हैं हनुमान जी चल रहे हैं अब सुग्रीव जी से भगवान पूछते हैं सब चल गए तो भले सुग्रीव कह एक बात बताओ की तुमने सबको चारों दिशा में जितने गए हैं सबको तुमने बताया कि ये पर्वत है एक नदी है ये विघ्न है ये राक्षस है ये फलाना ये ढकाना, ये तुमको कैसे मालूम हो गया भैया भगवान तो नहीं ये तुमको कैसे मालूम हो गया कथम भवान बीजानी के सर्वम वही मंडलम भुआ पृथ्वी के सारे मंडलों को आप कैसे जान गए हनुमान जी महाराज हरे सुग्रीव जी महाराज आप ये बताओ अब सुग्रीव जी महाराज ने सब बताया कि महाराज सुनी लें जब आप सुनना चाहते हैं तो एक सर उसमें भी आया खर्चा है ना कि जब हमको बाली दौड़ाता था तो हम भक्ति थे और बाली हमसे हर मामले में जीत जाता था हर मामले में हमसे जीत जाता था महाराज अब जब मारे मुक्का तो मुक्का तो हम भी मारते थे उसको लेकिन उसका तगड़ा लगता था और हम हार जाते थे और महाराज लड़ते तो हम भी थे उससे लड़ने में कमजोर हम नहीं थे और वो बकोटे तो हम भी बकोट लेते थे सब कुछ करते थे लेकिन वो हमसे जीत जाता था तब हम सब से जब कमजोर रह आते थे एक मामला ऐसा था जिसमें हम तेज थे तो क्या था तो दौड़ने में भागने में हम तेज थे हा? और ये लिखा हुआ है। ऐसा हाँ? नहीं आपके आसानी के लिए वो क्यों कि तो इसलिए कि हम सूर्य पुत्र हैं और चलने में सूर्य से बड़ा तो कोई होगा नहीं और बाप का गुण बेटे में आएगा तो सही इसलिए इसलिए माँ मा पर बेटी बाप पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा तो हो ही होगा महाराज अब मैं सुग्रीव सूर्य का पुत्र हूं इसलिए भागने में हमको पता नहीं था लेकिन ताकतवर वो भी बहुत था महाराज वो दौड़ता मेरे पीछे पीछे और मैं भागता और वो दौड़ता और मैं पीछे देखता और फिर भागता और फिर भागता है? और महाराज भागते भागते जब मैं यहां पर आया पाता नहीं तुम्हारा दौड़ता था जरूर था, था नाम के रा, आज कथा आगे, मैंने बताया राक्षस को मारा मार करके उसको फेंका बड़ी जोर से जिसकी हड्डी राम जी ने भी थे थे। और जब फेका शरीर में खून सब बह रहा था खून तो जो है महाराज महर्षि मतंग रहते थे उनके आश्रम में पेड़ों में लताओं में और उनके पशुओं पर उनके पक्षियों पर सब पड़ गया महाराज साफ हो गया मतंग ने कहा कि जिसने ऐसा ने काम किया है अविचारशील ने काम किया है वो मेरे आश्रम के परिधि में आएगा तो उसके सिर के सौ टुकड़े हो जाएंगे महाराज ऐसा अंगज ऐसी मतंग महर्षि ने श्राप दे दिया तो जब यहां आता था तो बाली रुक जाता था तब तो मैं कर बिल्कुल शांत हो जाता था मैं कि अब तो नहीं आएगा चलो सांस ले लो हम जी तो इस तरह से तो मैं सब जगह भगा तो जब सब जगह भगा तो कभी कभी बाली थक जाता जा जा था हम तो नहीं थकते बाली थक जाता जा और जब थक जाता था तो मैं इधर उधर देखने भी लगता था कि कहां बंदर है कहा सागर है और कहा राम जी जंगल है और कहाँ पहाड़ है और कहाँ क्या ये सब भी देख लेता था और फिर जब वो स्वस्थ होता था सांस सांस ले लेता था तो फिर दौड़ता था मेरे पीछे तो मैं फिर भगता था और इस तरह से महाराज अनेक बार मैंने इस भूमंडल का परि... ए... का क्या किया कि भूमंडल का अब काम लगाओ भाई भूमंडल का मैंने परिभ्रमण किया महाराज इस तरह से अनेक बार किया है अनेक बार परिभ्रमण क्या खाना पढ़ाने की आदत पड़ गई अब हम कथा भी कहते रहते हैं तो वही आदत है याद इसको ठीक करो तो कहते इसको ठीक करो करेक्ट दिया अब हमने भी कह दिया हमने गलत बोल दिया सही करो तो राम जी हाँ जी तो इस तरह से वो मैं सब जान गया और जानने के बाद भगवान राम ने कहा बहुत अच्छा बहुत सुंदर है तुमने आज इतना न जाना होता तो इस प्रकार से इनको कौन बताता अब इसके बाद महाराज जी पूरा पश्चिम और उत्तर तीन दिशा से लोग आगे डर के मारे मैं सुब्रियो का शासन बड़ा तगड़ा था मारे सब डर के मारे सब पहले पहला गए हम सब आ गए और सब ने बताया कि हमको जानक जी नहीं मिली महीने भर के अंदर अंदर बता दिया अब इधर दक्षिण दिशा में महाराज जी ही अंगज जी हनुमान जी जामुन जी वगैरह के नेतृत्व में ने सब चल रहे हैं महाराज जी और चल रहे हैं और खूब खोज रहे महाराज जी खूब खोज रहे हैं हाँ हो खूब खोज रहे हैं चले सकल बन खो जत सरिता सर खो राम काज लव मन बिसरा तन कर छो नदियों में खोजें जाए तालाब में खोजें पर्वत पर खोजें पर्वत की कन्दरा में खो, में खो, कंदरा में खो जंगल में खो और सब खोज रहे हैं महाराज जी और हमसे कह रहे हैं कि देखो हम तो खोज रहे हैं और तुम कथा आगे बढ़ा दोगे तो हम खोज कैसे पाएंगे हम खोजने तो दो तो थोड़ी थो देर तो अब इनको खोजने दो महाराज जी तीन घंटा खोजें और उसके बाद फिर बताएंगे कि आगे क्या हुआ श्री राम जय राम जय जय राम श्री गणमती नम श्री गणेश नम श्री सरस्वती नमः अद गुरुभ्यो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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम राम जय राम राम राम जय Sita Ram, Ram Jai Sita Ram, Ram Sita Ram, Jai Sita Ram, Jai Sita Ram, Jai Sita Ram, Jai Sita Ram, Jai Sita Ram, Jai Jai Ram. राम जे राम जे जे राम राम गीषाद्यासु मनसर्थना स्यु तन्न मिल रामम भरतम् ज सीता भरत भरता सुग्रीवुष प्रणमा प्रणमा यघुनाथ तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि ष्प वारी पिपूर्णलोचनमुतिमत राक्षक नमोस्तु राय सलक्ष्य तस्वी जनकामा नमोस्तु रुद्रेन्द्रयेभ्यो नमोस्त चंद्रारकमरगणे्यकुभ्युभ्य पति पावे्यो वैष्णव्यो नमो नम वैष्णवभ्यो नमो नम यश्य मम वाचम प्रसुक्ता सजीवयत अखिलशक्तिधरस्वना अन्याचरण्रवणी प्राण नमो भगवती पुषाशता सरभाार्य अस्मदाचार्य अस्मदाचार्यपरीता वंदे गुरुपरंपरा पूज रामीति मधुरम मधुराक्षर आरोक कविता शाखा वंदे वाल्मीकिल सीताचंद्र भगवानी श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्षेत्र की जय जय सीता श्री अंगद जी महाराज जामुनजी महाराज श्री हनुमान जी महाराज नलनील गय गंधमादन इनके नेतृत्व में ये सब लोग खोजने के लिए चले हैं खूब खोजा जंगल में खोजा पहाड़ों में खोजा नदियों में खोजा तालाबों में खोजा सब जगह खोजा लेकिन उसी जानकी जी का कोई सूत्र भी इनको मिला नहीं प्यास लगी, बियावान जंगल कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है अत्यंत तुरशार्थ हो गए थे फिर देखा उन्होंने एक स्थान है जहां पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं उनके पंख भीगे हुए हैं तो क्या संदेह यहां पर कोई जलाशय है और उसका अनुसंधान करते हुए चले तो एक कंदरा में घुस गए भीतर तो बहुत कुछ बना था बहुत सुंदर था बड़ा रमणीय था और सबसे बड़ी बात थी कि वहां पर एक देवी का दर्शन हुआ जो बलकल वस्त्र धारण किए हुए थी और उत्तरीय के रूप में काले मृग का मृग धारण किए हुए थी। और तपस्वी नहीं थी वाल्मीकि जी कहते कि उनका बड़ा नियत आहार था देखो वो तपस्वी हो नियत आहार न हो तपस्वी तो नहीं साधु है और चार चार बार अगर पाए रहा है तो फिर वो तपस्या तपस्वी नहीं हो सकता भोगी तो हो सकता है भोगियों के तो दस बार आहार होते हैं लेकिन साधु है तपस्या है साध में लगा हुआ है साधक है तो उसका जीवन भर नियत आहार होना चाहिए कोई एक बार खाली, एक बार हो या दो बार खाली, बस इसके बाद तो फिर शादी को भोजन मिलना चाहिए नियताहारा नियताहार, आहार तापसीम नियताहारम, और जब नियत आहार हो जाएगा ना तो ज्वलंती व तेजसा तेज से जलने लगेगा एक प्रकाशित हो जाएगा है ना खाने से कोई मोटा थोड़ा होता है नहीं होता बिल्कुल नहीं होता न शक्ति आती जब कमजोर होता बिल्कुल दुर्बल जितना ज्यादा खाता है उतना शरीर दुर्बल होता चला जाता आप है आपसे निवेदन कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी लेकिन है सही बात है ना? <coughs> उम्र कम हो जाती है ज्यादा खाने से और ज्यादा खाने वाला पापी भी कहलाता जाता है महासना पापमान है इसलिए अधिक भोजन नहीं करना चाहिए किसी को नहीं करना चाहिए विस्मिता हृदय हर यश तत्र सब बंदर लोगों ने देखा हनुमान जी महाराज ने पूछा कि देवी आप कौन है और किसकी है और ये जो गुफा है ये किसकी है ये हमको आप बताऊंगे हनुमान जी महाराज ने पूछा बड़ी विनम्रता है हो इतने तो बड़े हैं और विनम्रता इतनी बड़े कितने जैसे पर्वत विन प्रता भरी पड़ी लोग तो बड़े हो जाते हैं तुम्हारे उद्दंड हो जाते हैं कतो हनुमान गिरिशन निकाश बड़े लेकिन कृतांजलि ताम अभिवाद्य वृद्धा हाथ जोड़कर करके इस वृद्धा का अभिवादन किया अभिवादन करने का मतलब महाराजी अपना नाम स्मरण करते हुए प्रणाम करने का नाम है अभिवादन अभिवादन अभिवाद्य वृद्धा पप्रक्षात्म भवनम बिलंच रत्निचे मानिस्व कस्य देवी ये तो रत्निक में सब भरे पड़े हुए हैं ये सब रत्न ये सब अच्छा ये सब किसकी हैं? ये हमको आप बताओ आपकी तो हो नहीं सकती क्योंकि आपका वेश ऐसा है कि आप में संग्रह वृत्ति नहीं आ सकती ये किसकी है? ये बताओ आपके तो नहीं तो श्री हनुमान जी महाराज के विनम्र वचनों को सुनकर के ये स्वयं प्रभा देवी ने सब बताया कि हम कैसे हैं क्या है सब कुछ बताया और एक बात और कहा कि जंगल जो है ये जो पवित्र गुफा है और रत्नशाल रत्नमई जो गुफा है ये हेमा नाम की अप्सरा का है मैंने इसका निर्माण किया है मैं निर्माण किया है वो हेमा के ऊपर आशक्त था उसको इंद्र ने समाप्त कर दिया अब सराज से लगने के कारण और राम जी ब्रह्मा जी ने दे दिया इसको हेमा को ब्रह्मणा दत्तम हेमा यम और मैं मे ऋषावर्णी की पुत्री हूं मेरा नाम स्वयं है हेमा मेरी सखी है मैं इसकी रक्षा करती हूँ अब आप लोग एक काम करो पूछने का तो मेरा भी मन है कि आप लोग कौन हैं क्या व्यवहारिक बात है देखिए जरा सा पूछने का तो मेरा भी मन है कि आप कौन हैं लेकिन मैं अभी नहीं पूछू कि आपके मुक्तों सूखे हुए और आप लोगों के मन में ऐसा मालूम पड़ता है कुछ खाने पीने की इच्छा है तो अभी आप बताओगे हम सुनेंगे तो आपका मन भी नहीं लगेगा ठीक नहीं है और हमको तो बताना इसलिए जरूरी था कि बगैर जाने पहचाने किसी के हाथ का पाना नहीं चाहिए इसलिए हमने तो अपना बता दिया लेकिन आपसे अभी भी पूछोगी आप तो कुछ खाति लो तब बताओ सुचीनी अभ्यवहारानी मूलानी चलानी च पीतवा च पानीयम सर्बम में बक्त मरहसी पहले आप भोजन कर लें पानी पी लें स्वस्थ हो जाए और फिर हरा भरा चेहरा लेकर के और फिर हमको आप बताओ की आपको और आप कैसे आए हैं क्या व्यवहार है मैं अब महाराज ये तो खूब आराम से भूखे बहुत दिन से थे खूब प्यासे भी कई दिन से थे खूब खाया और खूब पिया और खूब खा पी करके हुँ? लगे कहने की आपने तो बचा लिया हम तो मर जाते आपने तो बचा लिया यह त्वया रक्षिता सर्वे मृमा हम मरने वाले कैसे मर जाते भूख भूख के मारे मर जाते लेकिन आपने बचा लिया अब आप बताइए कि आपका हम क्या प्रत्युप करें गुरु ही प्रत्युपकार हम लोग आपका कुछ प्रत्युपकार करना चाहते बगैर किसी बगैर किसी कार्य के भोजन नहीं करना चाहिए भूख तो लगी हो बहुत तो पाल तब तो, तो चोरी कर भी पालेने का उदाहरण है आपको भूख बहुत लगी है आप उसके बिना मर रहे हैं और सामने अन्न पड़ा हुआ है तो बगैर पूछे हुए बगैर बगैर समझे हुए अरे थोड़ा सा इधर उधर करना पड़े तो भी लेकिन उतने जितने में आपका जीवन रहे आगे नहीं आगे नहीं महाराज तो, तो राम जी इतना तो पाया अब हमको ये बताओ कि हम आपका कैंकर्ज क्या करें बगैर कैंकर्ज के हम नहीं पाते कुछ बताइए इसी स्वयं प्रभा जी ने कहा कि देखो हम तो स्वयं में अपने संतुष्ट हैं हमारा कोई काम तो है नहीं हम आपको क्या बताऊं चरण त्याम धर्मे न कार्यम इह यह हम अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण करती हैं हमारी सीमित दैनिक चर्या है इसमें किसी की सेवा की आवश्यकता पड़ती नहीं इसलिए हमारा कोई कार्य नहीं है अभी काम करो सबकी कथा वथा सुनी उसके बाद काम समझ गई हमको सब मालूम कि आप क्यों आए हैं कहां से आए हैं कैसे हैं, सब मालूम है अब एक काम करो आप आंख बंद करो सब के सब क्योंकि बगैर आंख बंद किए हुए यहां से निकल नहीं सकते आप राम जी नहीं निष्क्रम तुम सत्यम अनिमीलित अनिमीलित लोचन ही अनिमीलित लोचन से बगैर आंख बंद किए हुए आप यहां से निकल नहीं सकते आंख बंद करो सब अब महाराज सबने आंखें बंद कर करिए श्री सीताराम कह करके सबने आंखें बंद कर करी ऐसी बंद करना चाहिए आंख भी बंद करो तो भगवान का ध्यान कैसे बंद करो तो आंख बंद किया श्री सीताराम जी का ध्यान किया और नये पूज देखा कि ठाढ़े सकले सिंधु के तीरा आँख बंद किया भी ठाकुर जी का ध्यान लगाया ठाकुर जी का नाम जपा और तुरंत महाराज वहा पह पहुंच गए जहां से काम होने वाला है और सामने चार कोस का लंबा चौड़ा समुद्र लहरा आ रहा है ढांढ़ की आवाज हो रही है महाराज सब वहा पहुंच गए अब वहां पहुंचने के बाद अब सब बड़ी चिंतित हो गए कि एक महीना तो इस बिल में ही लग गया जहां से निकले हैं एक महीना तो इसी में लग गया कुछ पता ही नहीं चला तो अब क्या कर रहे हैं समय तो बीत गया और वहां जाने पर सुग्रीव जी बगैर मारी छोड़ेंगे वो माता तो क्या करें अंकद जी महाराज बड़े बुद्धिमान है बहुत बुद्धिमान है जाने? मैं उनकी बुद्धि की वर्णन नहीं कर पाऊंगा बहुत बुद्धिमान है बहुत बुद्धिमान है वो कहते हैं कि अब हम मरने के लिए तो वहां जाएंगे न अब तो हम यही मरेंगे यहां मरो कहा यही मरेंगे यहीं पर चल के समुद्र के किनारे प्रायोपवेशन कर लेते हैं अर्थात आमरण अनशन करके बैठ जाते हैं बस मर जाएंगे यहीं पर जाएंगे नहीं अहम प्रति जाना न गमिष्या प्रायमा शिष्य श्रेयो मरण मेव में मेरा यही मरना अच्छा है क्योंकि तो वहां पर जाने पर भी मरना है यहां पर मरना है यही, मरना है। यही मरना है। अब महाराज वो लगे कहने कि जिसको जाना हो वो चले जाओ हमारे साथ मरने के लिए कोई यहाँ पर मत रहो अब वहाँ पर जो जाओ सो ठाकुर श्री रघुनंदन रामचंद्र के श्री चरणों में लक्ष्मण जी के चरणों में हमारा प्रणाम कह देना और सुग्रीव बानरेश्वर के चरणों में भी हमारा प्रणाम कह देना मेरी माता तारा और रुमा के भी चरणों में हमारा प्रणाम कह देना ये सब कहते हुए और कहते है आप जाओ अब महाराज वहाँ पर सब बड़े दुखी हुए और अंगज जी को चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके सब प्राय पेशन करने के लिए बैठ गए बड़े अच्छे लगते हैं बंदर महाराज जब चारों तरफ से बैठते हैं एक से घेर करके कभी तो देखा है आप हम तो रोज देखते हैं बड़ा आनंद आता है हमारा और कभी सोते हैं जाड़ा में तो देखो तो और आनंद आज ऐसा सोते हैं सब ऐसा हाँ। सोते हैं सब हैं। बहुत आनंद आता है हमारा पेड़वा पे सोते हैं वो हाँ तो इतनी सी जगह है इतनी सी जगह है वहां छाया नहीं आ रही उसमें सो जाते हैं बड़े संतोषी होते तो राम जी अब परिवार सर्वे व्यवसन प्रायमाशी तुम अब जब प्रायोपवेशन करने के लिए तैयार हुए आमरण अनशन करने के लिए तैयार हुए क्या सनातन धर्म है अब क्या भारतीयता है आ, इसका अनुरोप हो रहा है जब करने के लिए तैयार हुए तो उसके बाद उस समय भी उपस्त्योधकम उस समय भी आचमन करते रहे हैं अरे बगैर आचमन के मरना भी नहीं चाहते थे। देख रहे ये सराबर और हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी पूजा कर जाते हैं बड़े बड़े पाठ कर जाते हैं आचमन का नाम ही नहीं आचमन का नाम ही नहीं हमारे यहाँ कोई कार्य बगैर आचमन के शुरू होता ही नहीं मैं से दिखाता चाहता ग्रंथ लिखने के लिए तैयार हुए तो उपस्पृश्य मरने के लिए तैयार हुए उपस्पृश्य जीने के लिए तैयार हुए उपास दृश्य बगैर आचमन की कुछ बगैर और सुनो आचमन का मतलब क्या होता है ये आचमन तो लोग कहते हैं हम वैष्णव नहीं है महाराज जब तो सही है अरे तुम होगे गए लेकिन तुम वैष्णव तो हो ही जितनी पद्धतियां हैं महाराज कर्म कांड की कर्म करने की जितनी पद्धतियां हैं उस सब में पहले लिखा रहा था आचम्य आचमन पद दिखा और आचमन का मंत्र भी लिखा रहता केशवाय नम माधवाय नमह नारायण यही मंत्र किसी में नहीं लिखा रहता शिवाय नम किसी में नहीं लिखा रहता दुर्गा नमह किसी में नहीं लिखा था सूर्य नम सब में देखा केशवाय नम अब अब कोई दे कि हम वैष्णव नहीं है तू बुद्धिहीन ही तो होगी और क्या होगी कौन नहीं एक बार हम श्री अयोध्या जी थे तो वहां के शंकराचार्य जी महाराज आए बड़ी पीठ सिंग अभी अभी तो सिंगेरी के शंकराचार्य जी महाराज के गारे तो छावनी में हमारे ठहरे तो हमारे श्री महाराज जी जो है छावनी के उनकी कृपा है कि जब चलते हैं तो मुझको भी घसीटते चलते हैं तो बुढा चलो घसीटे चलो कहीं तो अच्छी जगह जाएंगे तो मेरा मुझे घसीट ध्यान जा, भी रखते तो मुझे भी ले गए तो मैं गया बातें हैं। बात में जो खास बात बता रहा हूं तो जब गुरु शंकर साधे तो लोग हमको झूठे से विषय करते हम लोग तो पक्के वैष्णव हैं। कोई प्रणाम करता है या हम प्रणाम करते हैं तो नारायण मंत्र से प्रणाम करते हैं नारायण मंत्र से प्रणाम स्वीकार करते हैं हम कहा वैष्णव नहीं मैं तो गदगड़ हो गया सुनकर मैं तो गदगद हो गया सुनकर के महाराज और क्या हमारे कुल देवता मिश्र हम तो जब आराधना करते हैं तो भगवान ऋषि की आराधना ये ये जगत अभी वर्तमान अभी ये सा, साल डेढ़ साल की बात होगी जब आए थे वो श्री शंकर अरे वो जो फेलियर यज्ञ था ना वो क्या नाम उसका था? था फेलियर यज्ञ था फिर हो गया वो क्या हाँ उसके बाद उसके बाद आए थे महाराज तो बहुत अरे हमने सुना उनको तो प्रसन्न प्रसन्न हो गया आत्मागर्गत तो हो गई तो आज आचमन किया महाराज जी अब आचमन करके मरने के लिए तैयार हो गयी दखेगा उपस्कम सर्वे मुखा पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ गए और जी कुछ कासन बिछा लिया और कुछ के आसन बुछा करके उस पर बैठ गए अब ये तो बैठे अब इधर दूसरी बात सुनो अब दूसरी बात क्या है एक आदमी ने कहा एक ने कहा आदमी एक कहा एक बहुत दिन से भोजन नहीं मिल रहा था अब तो भोजन मिल गया ये एक मरेंगे और धीरे धीरे इनको चट करते जाएंगे ऐसा कह रहा है परंपराणाम भक्ष्य से देखो लिखा परंपरा नाम भक्ष्य से वराणाम मृतम मृतम आज उदीन भरी उदर यहारा कब हूं न मिल भर उदर आहारा आज दीदी एक कई बार आम हाँ, मिल गया ठाट के साथ अब तो बड़ा खुश महाराज श्री सम्पाथी जी महाराज अब अंगद जी महाराज बैठे सब बैठे हुए अंगद जी ने कहा कि अब तो इसी के हाथ से मत चलो जल्दी मर जाएंगे ये सोचे कि चलो इससे बचे तो अच्छा रहे जीत है तो बचे कैसे तो अंगद जी महाराज बड़े बुद्धिमान तो। कहे कोई ना कोई संबंध जोड़ो तब बचोगे इसे बचोगे नहीं तो संबंध क्या जोड़ोगे क्या संबंध भी कई तरह का होता है संबंध कई तरह जहां संबंध की गुंजाइश नहीं आजकल तो वहां भी संबंध बनता है वहां भी संबंध बन जाता है तो, तो क्या संबंध है क्या संबंध कई तरह से एक होता है बादरायन संबंध बादरायन संबंध बादरायन संबंध मैंने कि मेरे घर में तो बेर का पेड़ है आप क्या आप क्या कहे मेरे भी है क्या हम तुम तो संबंधी हो गए कैसे क्या हमारे घर में भी बेर का पेड़ और तुम्हारे घर में बेर का पेड़ एक, तो, एक तो बड़े अधिकारी थे उनका उनकी उपाधि थी शर्मा अब एक आदमी पहुंचे तो कहें शर्मा हम भी हैं अने मतलब हमारा आपका संबंध है ये तो संबंध बड़ी जल्दी बनता है अब अंगद जी ने सोचा कि कोई न कोई संबंध जोड़ो तब काम बनेगा तो संबंध कैसे जोड़े हो तो कहे कोई गीध कोई खोजो तो खोजे तो आ धन्य जटायु सम को जटायू समर्म जटायुषा जटायु बहुत अच्छे थे उन्होंने भगवान के लिए अपना प्राण अर्पण कर दिया महाराज और और रावण ने उनको मार डाला और सारी कथा जटायु की हनुमान जी महाराज को लक्ष्य करके संबोधित तो हनुमान जी कह रहे हैं सुनाय रहे हैं तो सुने ठाकुर साधु अब महाराज बात बन गई तीर लग गया काम बन गया समझे वो कहते कौन बोल रहा है ऐसी मेरे प्राण प्यारे का नाम कौन ले रहा है, है? जटायु के बध को कौन कह रहा है मेरा मन सुन करके का उठा है कोय घोषयती प्राणी प्रिय तरस में जटायुषो बधम भ्रातु कम पी व में कौन है कैसा है? मुझे सब कथा सुनाओ अब हम सुनना चाहते हैं, लेकिन हम आ नहीं सकते आपके पास मैं ऊंचे पर हूँ और आप नीचे हैं और सूर्य के किरणों के द्वारा मेरा पक्ष जल गया है मैं आने की तो चर्चा छोड़ दो मैं खिसक भी नहीं सकता मैं खिसक भी नहीं सकता इस पर्वत से उतरना चाहता हूँ आप लोग हमको उतार लें। सूर्यांशु दग्ध पक्ष न शकनो मैं बिस भी, भी नहीं कर सकता है ना? नहीं? नहीं, नहीं सकता। चाहता खा ले आओ। चलो चलो, चलो। काम बन गया। अब पर्वत की चोटी से उतार करके नीचे लाए उनको अब गीत तो रोएं, और खूब रोवे हो उनकी आंखों से आंसू बहती चली जाए सवासपो वान प्रतिवाच कह हमने सुन लिया हमारा भाई मर गया रो रहे हैं वो मेरा छोटा भाई है मैं उससे बड़ा हूँ ये दुख है कि मेरा छोटा मर गया और मैं बड़ा होकर के अभी बैठा हूँ दो बालक थे महाराज जी दो बालक श्री गुरु गोविंद सिंह के दो बालक थे उनको दुष्टों ने फांसी की सजा दी फांसी कैसे किया महाराज जी दीवाल में चिनाया है चिनाया तो दीवाल जब, जब चिनाई चिन, उठाई जाने लग गई ये अभी की बात है दीवार कलजुक जब दीवाल चिनी जाने लग गई